रूप अध्यास रूप स्मृत्यात्मको स्मृत्यात्मको वो जो संकेत है कल जिसकी बात चल रही थी संकेत की वो संकेत पद पदार्थ योग इतरेतर अध्यास रूप शब्द और अर्थ इन दोनों में एक दूसरे के साथ खुला मिला होता है भ्रांति होती है भ्रांति अध भ्रांति रूप होता है जैसे कि हम यदि यह कहें गौ।, गौ एक शब्द तो है और गौ एक प्राणी भी है वो अर्थ है तो गौ गाने से पता नहीं चलता हम शब्द की बात कर रहे हैं या प्राणी की बात कर रहे हैं। मतलब अर्थ की बात कर रहे हैं पता नहीं चलता इसलिए आपस में ये भ्रांति होती है गुला होने से और है वो स्मृत्यात्मक स्मृति के आधार पर हमको उसका अर्थ समझना पड़ता है उस स्मृति के आधार पर यह समझना पड़ता है कि गौ शब्द बोला तो किस अर्थ का ग्रहण किया जाए कौन सा अर्थ लिया जाए किस वस्तु को कह रहे हैं तो स्मृति की अपेक्षा रखता है इसलिए स्मृत्यात्मक है फिर कहते हैं यो अयम शब्द यो अयम शब्द सो अयम सो अयम अर्थ यो सोय जो ये शब्द है वही अर्थ वो ही सोय शब्द है वो ही तो शब्द है गौ शब्द है गौ ही अर्थ गौ ही अर्थ है और गौ शब्द है इसलिए एक दूसरे में भ्रांति होती है पता नहीं क्या कह रहे हैं शब्द की बात कर रहे हैं या अर्थ की बात कर रहे हैं इस तरह से भ्रांति होती है इस तरह का ये संकेत होता है एवं एत एवं एत शब्दार्थ प्रत्यया शब्दार्थ प्रत्यय इतरेतर इतरेतर अध्यासा अध्यासा संकीर्ण संकेर्ण गौरती शब्द हो शब्द गौरती अर्थ हो गौरती अर्थ हो गौरती ज्ञान तो कहते हैं एवं इस प्रकार सेब्दार्थ प्रत्यय ये शब्द अर्थ और ज्ञान प्रत्यय मतलब ज्ञान तो शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीन चीजें हो गई इतरेतर अध्यासार्थ एक दूसरे में भ्रांति रूप होने से संकीर्ण आपस किस तरह से जैसे कि आप बता रहे हैं आगे गौरती शब्द जो शब्द है वो भी गौ है गौ अर्थ जो अर्थ है प्राणी वो भी गौ है और गौरती ज्ञान और जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन है गौ के बारे में वो भी गौ के बारे में उसको भी गौ ज्ञानम कहते हैं तो गौ ही शब्द है गौ ही अर्थ है गौ ही ज्ञान है इसलिए तीनों आपस में गुले गुले से रहते हैं तो कुछ शब्द बोलने पर भ्रांति पैदा होती है इसीलिए लोग समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो इसी वजह से होता है कि इन्होंने आपस में घुला मिला स्वरूप है फिर कहते हैं यह एशाम यह एशाम प्रभाग प्रसर्वहित सर्वहित कहते हैं जो व्यक्ति यह ऐशाम इन तीनों का शब्द इन तीनों का प्रविभाग ज्ञान प्रविभागो कोणता है तीनों के अलग अलग भागों को ठीक -ठीक समझता है कि शब्द क्या है अर्थ क्या चिज हैर ज्ञान क्या चिजर चे तीनो कोलग अलग, -अलग समजता है सर्व वित्त सब कुठ जनता हैको ठीक ठीक समज मी आयगाव कोण समस्या नेगी व्रांती मे पडे की समने वाहरा उसको भ्रांति सं नहीं होगा वो ठीक ठीक समझेगा तो यहाँ सर्वविद का अर्थ मतलब सर्वोच्च परमात्मा के तुल्य नहीं है सर्विद का मतलब सर्व में तीन चीजें थी शब्द अर्थ तो वो सब कुछ जानता है सब कुछ हम मतलब उन तीन चीजों को जानता है ठीक ठीक, ठीक। इतना अर्थ करेंगे सीमित फिर कहते हैं सर्वपदेश सर्वपदेश सर्व अस्थि अस्थि वाक्य शक्ति वाक्य शक्ति वृक्ष इति इति, उक्ते, अस्ति गम्यते, अब ये व्याकरण की भाषा विज्ञान की बात आ गई क्योंकि अब भाषा को समझना है तो वही टॉपिक बताना पड़ेगा ना कि भाषा विज्ञान कैसे चलता है तो कहते हैं सर्व पदेश रूच अस्ति वाक्य शक्ति सभी शब्दों में वाक्य की शक्ति होती है मतलब सभी शब्दों में वाक्य का अर्थ बताने की शक्ति होती है उदाहरण दिया वृक्ष अस्थि गम्य थे जब कहते हैं वृक्ष यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है वृक्ष कर्ताकारक तो जब करता कारक वृक्ष ऐसा बोलते हैं तो अस्ति यह ऑटोमेटिक समझ लिया जाता है वृक्षा अस्थि घोड़ा है गदा है मनुष्य है तो है तो अंडर उसके साथ अंदर ही छुपा हुआ है इसलिए अस्थि जो क्रिया शब्द है ये वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है इस प्रकार से वो वाक्य पूरा बनता है और नियम यह है कि एक वाक्य में कम से कम एक क्रिया शब्द अवश्य होना चाहिए अन्यथा वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा और वो क्रिया शब्द अस्थि है तो अस्थि तो हर शब्द के अंदर ही छुपा ही हुआ है इसलिए कहा कि प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है वाक्य को पूरा करने की शक्ति है केवल इतना कहने पर अस्थि अपने आप समझ लिया जाता है वृक्षा अस्थि अब अस्थि बोलो या मत बोलो गो अंडर तो इस तरह से जो जानता है वो भाषा विज्ञान को समझता है अब सामने वाला व्यक्ति जो भी कहेगा वो समझ जाएगा ये क्या कह रहा न सत्ताम न सत्ताम पदार्थो पदार्थो ये कोई भी पदार्थ सत्ता को नहीं छोड़ता चरती छोड़ता न मान नहीं कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता तो जब हम किसी पदार्थ का नाम लेते हैं तो सत्ता तो ऑटोमेटिक समझ में आई जाएगी इस प्रकार से और दूसरी बात तथा न ही असाधना क्रियास्ति क्रिया इसी तरह से पहले जो उदाहरण था वो कारक शब्द का था न क्रिया शब्द का उदाहरण देंगे तो जैसे वृक्ष कारक है संज्ञा शब्द है तो वृक्ष कहने पर अस्थि क्रिया का अध्ययन कर लेते उसको अपने आप अंतर्गत मान लेते अंडर ऐसे ही यदि कोई क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाए तो क्रिया अपने आप तो होती नहीं तो उसके कारकों का अध्ययन कर लेंगे इस तरह प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है वाक्य को बताने की एक अर्थ को कम्प्लीट कहने की शक्ति है जी तो जो बात की थी जो जो नहीं। तो से बात अच्छा जो जे का आकाश का फूल विकल्प वृत्ती आकाश का फूल तर होता नाही तर वस्तव मे वस्तु नाही हैन वाक्य मे व क्रिया का अध्ययन कर लेंगे शाब्दिक स्तर पर अगर कहा आकाश से पुष्पम तो आकाश से पुष्पम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं फिर कुछ अगला वाक्य या तो अगले शब्द होने चाहिए जिसको सुनकर फिर हम वाक्यर्थ निकालेंगे अगर अगले शब्द नहीं है तो फिर हम इतना ही मानेंगे भाई आकाश के फूल के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं अब वो है तो है नहीं सत्ता तो है नहीं क्या कहना चाहते हैं आगे सुनेंगे इस प्रकार से तब उतना अर्थ समझ में आएगा कि इस वस्तु के संबंध में कुछ कह रहा है आकाश के फूल के संबंध में कुछ कह रहा है, बस तब यह अर्थ आएगा क्योंकि वहां पर सत्ता तो है ही नहीं पदार्थ की तो जिन पदार्थों की सत्ता होती है उन पदार्थों का नाम मात्र लेने से उनका अस्तित्व ऑटोमेटिक समझ लिया जाएगा वहां क्रियापद का अध्ययन हो जाएगा अस्थि दूसरा उदाहरण देते हैं क्रिया का न ही असाधना क्रिया अस्ती कोई भी क्रिया बिना साधन के होती नहीं अब किसी ने कहा जैसे उदाहरण स्वयं देने आगे बढ़ते पचती इति सर्व कारका नाम सर्व कारका नाम आक्षेपा आक्षेप जैसे कि किसी ने कहा पचती पका रहा है पचती पकाजन पका, पका, पका आदमी होगा, कोई होगा तभी तो अपने आप तो आप ती पाचके भोजन पचती ऐसा शब्द कहने कहणे परि आवश्यक कारको काय करचती ओदना पचती अग्निना पचती जोड़ दो तीन चीज है उसको हम अपने को कोई ना कोई है कोई व्यक्ति पका रहा है ऐसा हम समझ लेते हैं तो वाक्यार्थ को पूरा समझ लिया कम्प्लीट हो गया पचती कहने पर भी उस शब्द में पूरा वाक्यार्थ को कहने की क्षमता है फिर कहते हैं नियम आर्थ हो। अनुवाद अनुवाद करान तमाम तो कहते हैं नियमार्थो अनुवाद नियम पूरा करने के लिए अनुवाद होता है अनुवाद का मतलब पुनः कथन स्पष्टता के लिए भाई पका रहा है क्या पका रहा है कैसे पका रहा है थोड़ा साफ हो जाए बात, उसको बताने के लिए फिर हम कर्ता करण और कर्म इन तीन चीजों का दुवा, यद्य भी, भी कहें तो भी पचती मात्र कहने से भी हम समझ जाते हैं कोई ना कोई पकारा होगा किसी ना किसी वस्तु को ही पकारा होगा और बिना आपके तो क्या पकाएगा तो अग्नि भी होगी ऐसे ऐसे फिर भी स्पष्टता के लिए हम तीन कारकों का अध्ययन कर लेते हैं अनुवाद कर लेते हैं दोबारा कथन करते हैं वो तीन कारक हैं चैत्र अग्नि और तंडुल, तो कर्तरी जो शब्द है इसका अर्थ है कर्ता वो है चैत्र और करण साधन है साधन है अग्नि और कर्म है तंडु चिना तंडुल पचती ऐसा हम वाक्य बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कौन पका रहा है क्या पका रहा है कैसे पका रहा है सारी बात साफ हो जाती है फिर आगे लिखते हैं दृष्टम च वाक्यार्थे वाक्यर्थे पद रचना पद रचना श्रोत छीते छोधीते जीवती जीवती प्राण प्राणी तो कहते हैं कहीं कहीं वाक्य के अर्थ में पद की रचना भी देखी जाती है मतलब शब्द एक होगा और उससे पूरा वाक्य का अर्थ निकल आएगा एक ही शब्द से जैसे कि उदाहरण है श्रोत एक ही शब्द है और इसी एक शब्द से क्या अर्थ निकलता है पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है। कहते हैं वेद को तो जो वेद का अध्ययन करता है वो है श्रोत तो छंद अध्ययन करता है पूरा वाक्य का अर्थ निकल आता तो ऐसे पूरे वाक्य के अर्थ में भी शब्दों की रचना देखी जाती है व्याकरण शास्त्र में तो ये श्रोत्रिय का उदाहरण दिया ये संज्ञा पद हो गया नाउन दूसरा उदाहरण है क्रियापद जीवती जीव एक धातु है जीव उससे जीवती शब्द बनता है और जीवती कारण आ रहे थी प्राणों को धारण करता है ये पूरा वाक्य है अब जीवती इतना ही कहने से पूरे वाक्य का समय में आ जाता है तो कहीं संज्ञा शब्द भी ऐसे है से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है कहीं क्रिया शब्द ऐसे हैं जिनसे वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है ऐसे दोनों तरह के शब्दों की रचना देखी जाती है तो इस तरह से व्यक्ति जो भाषा विज्ञान नमस्ते वो ऐसे एक एक बात को समझता जाता है पढ़ता जाता है अध्ययन करता जाता है की कब कहाँ कौन सा शब्द बोला गया किस प्रसंग में उसका कैसे अर्थ निकाले क्या अर्थ निकाले मुख्य अर्थ निकाले या गौन अर्थ निकाले वो सारा देखना पड़ता है सारा समजना पडता आज बरसात हो अब तो बोल दिया। आज बरसात होईल अडेगा क्या पण बरसेगा जुते बरसेगा ब प्रसंग, प्रसंग कोणत्या पता चल जायगा येत वाक्य क्या बोल रहा है। इस तरह जो व्यक्ती परिश्रम करता मेहनत करताय सर्व आगे पीछे जातता शब्द कोष्यो भाषा विज्ञान कोता बोल रहा है। कोणसा व्यक्ती क्या बोल समज मे आता फिर कत्राक्ये तत्वाक्ये पद पदाथ पद अभिव्यक्ति अभिव्यक्ती अभिव्यक्ती तथ पदम पदम प्रविभज्य प्रभज्य प्रविभ्य व्याकरणी व्याकरणी क्रिया वाचकम क्रिया वाचकम कारक वाचक कारक वाचक कहते हैं ये सारे भाषा विज्ञान के अंतर्गत तथ्य वाक्य तो यहाँ वाक्य में पद और पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वाक्य में पद बोला जाता है फिर पद को सुनकर के शब्द को सुनकर उसके अर्थ की अभिव्यक्ति होती है ये शब्द क्या कह रहा है तो उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है कहीं कहीं पर सिमिलर शब्द होते मिलते जुलते ऐसे ऐसे शब्द होते हैं तथा पदम प्रविभाज्य उस समय शब्द का विभाग करके विचार करके चिंतन करके व्याकरणियां व्याख्या करनी होती है कि क्रियावाचक का कारकवाचक का कि यह शब्द यहां इस वाक्य में क्रियावाचक है या कारकवाचक है वो वर्ग है या नाउन है ये भी दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन के तौर पर भी प्रयोग किए जाते हैं और एज इट इज वर्ग के रूप में भी होते इसलिए सोचना पडता है, इसको यहां कारक माने या क्रिया माने, क्या माने। तो को आगे पीछे देखकर शब्द करता मेहनत नाही क्रांती मेड जाय क्रिया शब्द को कारक समजलेगा कारको क्रिया समजलेगा फेर मे गडबड करेगा उसो समज मे आयगा बुद्धिमत्ता शब्द का व्याख्यान करणारे की शब्द मे जो बोला गेलं वो कुक्रियवचक है कारकवचक है यदि इतना विचार नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा अन्यधा, अन्यधा, भवती, भवती, अश्वो, अश्वो अजापया, अजापया, तित्येवामादेशु, तित्येवामादेशु, नाम, कथम क्रियायाम क्रियायाम कारके, कारके वा कार व्या, तो, व्या तो, इति। इति। इति। तो कहते हैं अन्य था यदि ऐसा नहीं किया गया क्रियावाचक शब्द है या कारकवाचक शब्द है इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया तो दो तीन उदाहरण दिए वहाँ पर बहुत गड़बड़ होगी अर्थ समझ में नहीं आएगा उसमें पहला उदाहरण है भवती भगवती शब्द कारक भी है और क्रिया भी है जब भू धातु के रूप चलायेंगे एक वचन हो गया नहीं क्रिया शब्द हो गया अब यही भगवती शब्द नाउन में भी हो सकता वो सप्तमी में सप्तमी में बनेगा भवति भगवान शब्द का वो कारक शब्द भगवान तो भगवान का सप्तमी एक वचन भगवती बनेगा आप, हो आप प्रकारे भगवती शब्द नाऊन भी हो सकता फर्क भी हो सकता बुद्धी लगान पडेगी सोचना पडेगा क्या कहरा या कारक के रूप मे प्रयोग किया कर्त या, या क्रियापद के रूप मे प्रयोग किया वीमाग लगान पडेग लगाय दिमाग उमेगा जो नाही लगायगा वटक जायगा इसलिए वहां फिर गड़बड़ करेगा अगर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही अश्व ये दूसरा उदाहरण अश्व माने घोड़ा ये नाम हो गया और क्रियापद में ये श्वस धातु का अश्व भूतकालिक वचन बनेगा तू ने सास सांस लिया मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा अश्व जैसे अपठ उस तरह से तो तू ने सांस लिया फिर वो क्रियापद बन जाएगा अश्व से ही अजा पया तो अजा माने बकरी पया माने दूध तो ये दोनों का समास करके नौन बनेगा तो अजापया बकरी का दूध ये तो हो गया नौन और यदि इसको वर्ग बनाएंगे क्रियापद बनाएंगे तो इसका अर्थ होगा तूने ने जीतना टू विन अंग्रेजी में विन जीतना तो जीतना था जीतना अर्थ वाली जी धातु है और उससे प्रेरणार्थक क्रिया बनेंगे जीता ये तो सीधी क्रिया हुई प्रेरणार्थक करेंगे जितवाया फलाने व्यक्ति ने उस व्यक्ति को खेल में जितवा दिया जिता दिया तो वो अजापया ऐसा अर्थ हो जाएगा तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्रियापद है या कर्ता पद है संज्ञापद है ये ध्यान देना पड़ेगा अन्य था एवं आदिशु आदि आदि ऐसे स्थानों पर नाम आख्यात सारूप्या दोनों का समान रूप होने से पता नहीं चलेगा की क्रियायाम कार्य थी इसकी व्याख्या कर्ता पद के रूप में करें क्रिया पद के रूप में करें या कारक पद के रूप में करें समझ ही नहीं आएगा तो फिर पकड़ने नहीं आएगा ये क्या बोल रहा इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो शब्दार्थ और प्रत्यय में संयम करेगा उसको एक एक शब्द को समझना पड़ेगा धारणा ध्यान लग, समाधि लगानी पड़ेगी तब उसको ठीक ठीक समझ में आएगा कौन क्या कह रहा है तब वो हरेक त्योहार ठीक समझेगा तो जो विधि है लगाई सब कुछ इस विषय का चिंतन करना चाहिए तो पहले तो धारणा ध्यान समाधि जो सामान्य हो तो कर ही लेगी मन, देशबंद धारणा हो ये शब्दों की बात चल रे शब्दार्थ प्रत्यय ना अनमे संब्द बोला भगवती बोला एवती ॲसा बोला अथवा बोला भगवती क्रोध ना संयम करेगा ये भगवती क्या बोला क्रिया पद बोला या कर्ता कारक पद बोला ऐसे संयम करेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस रूप में बोला गया ठीक है अब कहते हैं देशां शब्द अर्थ प्रत्यया नाम प्रत्यया नाम प्रभाग इन शब्द अर्थ और ज्ञानों का जो विभाग है अलग अलग तीन भाग उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं वो भाग इस प्रकार से है प्रविभाग तद्यथा श्वेतते श्वेत प्रासाद प्रादी क्रिया श्वेत श्वेत प्रासाद प्रादी कार्थ कार्थ शब्द शब्द इनका विभाग करके समझाते हैं तद्यथा जैसे की श्वेतते प्रादा यदि यह शब्द बोले जाए श्वेतते प्रादा प्रासाद का मतलब महल मकान बिल्डिंग भवन और श्वेतते यह क्रिया शब्द है आत्मनेपद पद का लटलकार का प्रथम पुरुष एक वचन सफेद हो रहा है मकान की सफेदी हो रही है वाईट, वाईट, क्या बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग व्हाइट वॉशिंग चल रही तो ये व्हाइट वॉशिंग तो क्रियापद हो गया ना उसकी व्हाइट वॉशिंग चल रही तो श्वेतते शब्द हो तो यह क्रियार्थ में बोला गया और श्वेता प्रासाद आती थी अब यह नाउन के अर्थ में बोला महल सफेद है भवन सफेद रंग का है तो यहाँ श्वेता बोलेगे तो नाउन हो जाएगा और श्वेतते बोलेंगे तो गर्फ हो जाएगी ऐसे हमको ध्यान देना पड़ता तो इस प्रकार से कारक अर्थ शब्द ये शब्द कारक अर्थ में हो गया श्वेता श्वेत क्रियार्थ में और श्वेता कारक अर्थ ऐसे बनता है क्रिया कारक आत्मा क्रिया कारक आत्मा तदर्थ तदर्थ प्रत्ययश्च तो शब्द जो है वो क्रिया रूप भी हो सकता है कारक रूप भी हो सकता है दोनों तरह का हो सकता है आत्मा मान स्वरूप वाला क्रिया कारक स्वरूप वाला दोनों तरह का हो सकता है और प्रत्ययश्च और अब प्रत्यय की बात करेंगे ज्ञान की ज्ञान के बारे में कहते हैं हाँ शब्द क्रिया और कारक स्वरूप वाला होगा और उसका अर्थ होगा और उसका ज्ञान होगा तो शब्द अर्थ और ज्ञान ऐसे तीन भाग करेंगे तो कहा कस्मात्मात सो अयम सो अयम इति अभिस अभिसंबंधात एकाकार एकाकार प्रत्यय प्रत्यय संकेत संकेत यहां संकेते वैसे एक अर्थ होना चाहिए संधि के कारण लोग हो गया ठीक है तो यहां अर्थ बनेगा सप्तमी वाला कहते हैं कस्मात क्यों होता है ऐसा संकेते, संकेत में जब संकेत निश्चित किया जाता है कि गौ शब्द का यह अर्थ लेंगे और गौ में गौ में ये बातें होती गाय के दो सी होते हैं चार पाऊंग होते हैं उसके खोर ऐसे फटे हुए होते हैं आगे से एक लंबी सी पूछ होती है पूछ के अंत सिरे पर एक बालों का गुच्छा होता है पूंछ उड़ाती रहती है मक्खी उड़ाती मक्खी उड़ाने के लिए पूंछ हिलाती रहती है इस तरह से गले में पहचान के लिए गल होता है आदि आदि ये सारी बातें गऊ के संबंध में बताई गई ये हो गया ज्ञान जीन शब्द का ही अर्थ हुआ गौ के बारे में विवरण गौ कैसी होती और गौ जो प्राणी है जो चारा खाती है और दूध देती है वो है अर्थ और उसका नाम है गौ तो शब्द भी हो गया अर्थ भी हो गया और उसके बारे में ज्ञान भी हो गया ये तीनों आपस में सो अयम इति अपि संबंधात इनका आपस में संबंध होने से एकाकार एवं प्रत्यय तो ज्ञान एकाकार होता है संकेत संकेत में जब बताया जाता है कि गौ शब्द का ही अर्थ है तो शब्द भी गौ है और अर्थ भी गौ है इसलिए वो गुल मिल जाता है सा होता एक सही ज्ञान होता है गौ ही, ही, ही ज्ञान है तो यह सब एक ही चीज है ऐसा मोटे तौर पर प्रतीत होता है जबकि तीनों वास्तव में अलग अलग शब्द अलग है अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है फिर कहते हैं यश श्वेतो अर्थ श्वेतो अर्थ सशब्द प्रत्ययोर प्रत्ययोर आलम्बनी भूत आलम्बनी भूत अब दोनों तीनों का थोड़ा थोड़ा अंतर दिखला रहे कि शब्द में अर्थ में और ज्ञान में भिन्नता क्या है भिन्नता कहते हैं यु श्वेतो अर्थ जो सफेद पदार्थ है बिल्डिंग श्वेत प्रासाद वो जो महल है वस्तु वो वस्तु वो है अर्थ अर्थ शब्द प्रत्यय आलम्मनी भूता शब्द का और ज्ञान का आश्रय है यदि महल ना हो सफेद बिल्डिंग ना हो तो किसके लिए हम श्वेता प्राधक बोलेंगे शब्द का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे वस्तु तो है ही नहीं और इसी तरह से जब वस्तु ही नहीं है तो आप फाड़ फाड़ के देखो तब भी ज्ञान किसका होगा जब मकान तो है ही नहीं दिखेगा क्या कुछ नहीं दिखेगा तो ज्ञान भी नहीं होगा और हम अगर थिरोटिकल व्याख्या करेंगे कि सफेद महल ऐसा होता है, तो महल तर हाही नाही जिसक बारे बस्तु तर कुठ आहे व्याख्या सकते आम खोल कर ज्ञान नाही होगा क्यू मकन तो हैर कुठे नाही तर बोलेंगा की क्या शब्दोच्चारण भी नहीं हो पायगा इस प्रकारे शब्दोच्चारण और ज्ञान इन दोनो का आधार व मक है अर्थ इस प्रकारे अर्थ की इन दोन से भिन्नता होगी है? आगे बढ़िए स ही स ही स्वाभिर स्वाभिर अवस्थाभिर अवस्थाभिर विक्रिय मानो न मानो नब्द सहगत शब्द सहगतो हो न बुद्धि सहगता बुद्धि सहगत तो ये अलग कर दिया अर्थ को कहते हैं स वह है जो अर्थ है सफेद मकान स्वाभी अवस्था भीर विक्रिय मानो वो अपनी अवस्थाओं से विकृत होता हुआ पचास साल बाद मकान वैसा नहीं रहेगा और अगले पचास साल बाद यानी कुल सौ वर्ष के बाद मकान वैसा नहीं रहेगा उसमें विकृति आएगीवट आएगी और वो घिसते घिसते घिसते घिसते जर्जर हो जाएगा और दो साल में तो गिर ही जाएगा टूट ही जाएगा तो इस प्रकार से वो बिगड़ता जा रहा है घिसता जा रहा है घटता जा रहा है विनाश की ओर चल रहा है ये है अर्थ ऐसे नष्ट होता हुआ, घिसता हुआ विकृत होता हुवा शब्द सहगत हो ना बुद्धी सहगत ना बुद्धी का अर्थ ज्ञान तो ज्ञान का अस्तित्व अलग है मकन तो सो सर्व तक खडा ज्ञान दो घंटे मे भूल जायगा एक मक्र आपने देखा चले गेले फे दो घंटेबाद गाव जाऊ दोबारा भोले साहेब मी भूलगे कोणसी गली मे ज्ञान गायब होगा पर मक गायब मकान हुवा मक सर्व खडा परत जलदी हट सकता है घंटे मे दो दि मे भूल जायगे कोणसा मक्रा कॅसा में, दो, में, दो, में, दो सर्व भूल जाता नक्षेही बदल जाते नये नये मक बन जाते वयगा तो भी पहच नाही पायगा भाई कोणसा मकन था मु आहोत ज्ञान खात होगा पर अर्थ खडा हुवा सो सर्व जो शब्द हैकड म खतम होता ज्ञान फिर भी दो सर् टिका दो सर्व टिक बोले शब्द तो सुना और खतम एक सेकंड मे दो सेकंड मे ख होता शब्द अलग चिज है जो शीघ्र विनाशी है एक दो सेकंड में नष्ट होता हैर ज्ञान दो महिने छे महिने सर्व दो सर् नष्ट होता जब की मक्र सो सर्मे नष्ट होता डेढ सो दो सो सर्व नष्ट होता पता तीनो अलग अलग च ज्ञान तो हो जाएगा नष्ट पर स्मृति ज्ञान रहेगा तो हम स्मृति के रूप में भी गिने वो भी एक ज्ञान है तो वो भी साल दो साल पांच साल तक वो भी टिक सकता है पर यदि दो चार पांच साल में वो चीज हम भूल गए तो इस ज्ञान के नष्ट हो जाने से मकान नष्ट नहीं होगा इसलिए मकान अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है और शब्द तो बिल्कुल अलग है तुरंत ही नष्ट हो जाता संग इस प्रकार से यह अंतर दिखलाया कि शब्द शब्द और ज्ञान से अतिरिक्त भिन्न है वो अर्थ वस्तु एवं शब्द एवं प्रत्यय एवं प्रत्यय न इतरेतर न इतरेतर सहगत सहगत इसी प्रकार से शब्द के बारे में जानना चाहिए ऐसे ही प्रत्यय ज्ञान के बारे में समझना चाहिए न इतरेतर सहगत कोई किसी के साथ नहीं रहता शब्द अलग चीज है अर्थ अलग चीज है ज्ञान अलग चीज है इसलिए सार क्या निकला अन्य था शब्द शब्द अन्य अर्थात अन्य था, था, अर्था, था, था, अर्था। था प्रत्यय ये विभाग हो गया तीनों का कि शब्द का स्वरूप अलग है अर्थ का स्वरूप अलग है ज्ञान का स्वरूप अलग है तीनों का स्वरूप अलग है ये है विभाग अब जो इतनी मेहनत करेगा मगजनमारी करेगा इतना पुरुषार्थ करेगा एक एक चीज को अलग अलग समझेगा फिर वक्ता की भाषा सुनेगा और उसमें संयम करेगा इसने क्या वाक्य बोला कौन सा शब्द बोला ये संज्ञा पद बोला या क्रिया पद बोला किस प्रसंग में बोला मुख्य अर्थ लगाए या कौन अर्थ लगाए सारा जो चिंतन मनन करेगा वो फटाफट पट समझ लेगा ये क्या कर इसलिए कहा एवं एवं तत्प्र विभाग तत्प्र विभाग संयमाद संयम योगिना सर्वभूत सर्वभूत रुद ज्ञानम ज्ञानम संपद्यते समय तो इस प्रकार से तत्प्र विभाग संयम आप इन तीनों के विभाग में संयम करने से शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों भागो में अलग अलग भागों में संयम करने से योगी व्यक्ति को सब मनुष्यों की भाषा का ज्ञान हो जाता है उसको सब मनुष्यों की भाषा समझ में आती है कौन क्या कह रहा है हाँ जो भी किसी ने शब्द बोला उसको शब्दकार ठीक समझ में आता है ये क्या कह रहा है तो ये दो प्रकार एक तो जो सामान्य लोग है बिना योगाभ्यास की हुए भी इसमें पारंगत होते हैं और जो योगी वो शायद जल्दी हो सकता है वो जल्दी करेगा अधिक अच्छा करेगा, अच्छा करेगा उसका स्तर इससे ज्यादा ऊंचा होगा अधिक स्पष्ट होगा उसको कई जगह भ्रांति भी हो जाएगी उतना सही नहीं कर पाएगा पूरा ध्यान नहीं दे पायेगा तो कहीं कहीं गड़बड़ होगी योगी व्यक्ति पूरा ध्यान देगा उसको पूरा समझना है, ऐसे भेद ठीक है, कर सोतरा सूत्र पूरा अब आगे चलते हैं अठारहवा संस्कार संस्कार साक्षात साक्षात करणार्थ कर पूर्व जाति पूर्व जाति ज्ञान ज्ञान अर्थ है संस्कारों का साक्षात्कार करने से संस्कारों में संयम करने से किसी व्यक्ति के संस्कारों का अध्ययन परीक्षण निरीक्षण करने से उसको पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है तो पूर्व जन्म का ज्ञान कैसे होता है अध्यक्ष पता चल जाता है ये पूर्व जन्म में पिछले जन्म में जयपुर में रहता था और आदर्श नगर में रहता था 21 नंबर गली में रहता था 28 अट्ठाईस मकान में रहता था इसका नाम रामलाल था ये सोने का व्यापारी था इसको एक डाकू ने गोली मार दी थी और पचास करोड़ रूपए लूट लिए थे ऐसे साक्षात समझ में आ जाए वो तो ठीक नहीं ऐसा तो संभव नहीं है पूर्व जन्म का ऐसे साक्षात पता चल जाए कौन व्यक्ति कहाँ रहता था क्या था ये तो ऋषियों के अनुकूल नहीं है क्योंकि इस बात का महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश में खंडन किया है एक जगह ने तीन जगह खंडन किया है एक सत्याग्रह प्रकाश में एक ऋग वेदादी भाष्य भूमि का पुनर्जन्म विषय उसमें भी खंडन किया है और एक उपदेश में भी खंडन किया है तो दो तीन जगह उन्होंने इस बात को बहुत जोर से लिखा है की कोई बात पूर्व जनमिन सतना साफ लिखा कोनामेश्वर योग्य जीव के नाही फेर आगे लिखा सत्या प्रकाश मेन समविर की बडी अच्छा व्यवस्था आहे जो हम पिछले जनमात अगर याद आग जाय जीना मुकिल हो जायगा एक ही जनमेंट इतके दुःख आजात व्यक्ती घबरा जाता है और सोसाइटी कर लेता है, नदी मूद के मरता मारता को मारता और आप भगवानने बहुत अच्छा किया भूल जाऊ और ऋषि लोक तो यहते पिछले जनमे भूल जाव जो, जो दुःखदायक घटनाये हैस जनमे भूल जाऊ तीक जी पायंगे अगर दुःखदायक घटना बार बारद करेगे तो दुःख और बढेगा और यही जन्म जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए साक्षात स्मरण आता हो कि ये तो ठीक नहीं है ऋषियों के अनुकूल नहीं अनुमान लगाया जा सकता है मोटा मोटा अनुमान या संभावना संभावना कहना चाहिए पूरा पूरा अनुमान भी हर व्यक्ति के बारे में नहीं लग सकता कहीं कहीं लग भी सकता है और कहीं कहीं संभावना भी हो सकती ऐसे तो हम जान, जानकारी कर सकते हैं जैसे मान लीजिए बालक मूल शंकर था बाद में महर्षि दयानंद जी स्वयं बने तो उनकी बचपन से अध्यात्म में रुचि थी घर परिवार का वातावरण भी ऐसा ही था वैदिक संस्कार वेद पाठ करना पूरा ये याद कर लिया था यजुर्वेद याद कर लिया और ईश्वर भक्ति में रुचि थी फिर उन्होंने शिवरात्रि को उपवास भी किया शिवजी का दर्शन करने के लिए मंदिर में वे रात भर जागते हुए तो इन सारी क्रियाओं को देख अनुमान होता है के इनके पूर्व जन्मो के संस्कार बहुत अच्छे थे आध्यात्मिक संस्कार थे धार्मिक रुचि वाले थे तो ये उनकी क्रियाओं से उनके का पता चलता है और उन संस्कारों से फिर हम अनुमान करते हैं, ये पहले भी धार्मिक व्यक्ति रहे और कई बच्चों को आप देखेंगे वो लड़ाई झगड़ा करते हैं गुस्सा होते हैं बहुत अड़ियल होते किसी की बात ही नहीं सुनते उनकी घटनाओं से उनके संस्कारों का पता चलता है की इनके पिछले जन्म के संस्कार किस तरह के कर लेते हैं। पिछले में कोई अच्छे काम नहीं कोई अच्छी करते जन अम नाही अर्मिकता इन्सान नाही सीखी ती अभि गडा करून झगडा करते हैं. तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कभी कभी किती संभावना संभावना है जे एक बच्च को दो बारता चार बसग मी बैठती बुस फेर चार बार बात समज मे आय आई संभावना करते कि पशु योनी आया बिचारा इश्वर दिमाग काम ही नाही करता पिछले जरा मेन कोहनतही नाही की बार बार समजा रे तो समज मे आहोस संभावना हो सकतीसी कामन हो जायगा कशी किती संभावना होयगी परतु प्रत्यक्ष स्मृति या साक्षात स्मृति वो ना कठिन है वो ना ही हो तो अच्छा है तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ करना चाहिए अब भाष्य पढ़ते हैं, द्वये है संस्कारा संस्कारा स्मृति क्लेश हेतव स्मृति क्लेशो हेत हेत वासना रूपा वासना रूपा विपाक हेतु धर्मा धर्म धर्म रूपा तो कहते हैं संस्कार दो प्रकार के हैं खड़ू अमी संस्कार वे संस्कार दो प्रकार के हैं एक तो है स्मृति क्लेश हेतु स्मृति के उत्पादक कारण हेतु मन कारण और क्लेश पांच क्लेश उत्पन्न करण्या उत्पन्न करण्याे एक तर संस्कार तो ये हैं, जो वासना रूप है इनको वासना भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं। तो हमने देखी मुंबई देखा बँगलोर देखा, देखा उसके संस्कार पड गे मन में, जो जो देखा जे देखा व प्रत्यक्ष ज्ञान था जे देख के, हम के से, तो वो संस्कार मन में जमा हो गे आज हम यहां बैठ के दिल्ली को याद कर सकते हैं बैगलोरु को याद कर सकते हैं बम्बई को याद कर सकते हैं, जो जो देखा उसको हम याद कर सकते हैं तो वो देखने के समय जो संस्कार पड़े थे मन में उन संस्कारों से आज दिल्ली बम्बई बेंगलोर आदि की स्मृतियां पैदा हो रही तो वो संस्कार इन स्मृतियों के उत्पादक कारण है एक तो ये संस्कार हुए फिर क्लेश के हेतवा जो क्लेश है विद्या आदि राग द्वेश इनके उत्पादक संस्कार हैं ये राग द्वेश को पैदा करते रहते हैं अविद्या को उत्पन्न करते रहते हैं ऐसे ऐसे संस्कार यदि रागमय जीवन जियेगे तो वैसे संस्कार बनेंगे द्वेषमय जीवन जियेंगे तो द्वेष के संस्कार बनेंगे और सारा दिन अविद्यामय घूमते रहे तो अविध्या के संस्कार बनेंगे ये संस्कार राग द्वेश अविद्या को उत्पन्न करते रहेंगे तो एक तरह के संस्कार तो ये हो और दूसरे है विपाक हेतु धर्मा धर्म रूपा ये वही हैं जो कल बताए थे अदृष्ट जो फल के उत्पादक हैं धर्म और अधर्म शुभ कर्म किया तो धर्म रूपी संस्कार पैदा होगा जिसको अदृष्ट कहते हैं और अशुभ कर्म किया झूठ चोरी छलकपट बेईमानी पाप आदि कर्म किए तो अधर्म रूपी संस्कार पैदा होगा जो आगे दुख उत्पन्न करेगा धर्म वाला सुख उत्पन्न करेगा अधर्म वाला दुख उत्पन्न करेगा इस प्रकार से ये फल के उत्पादक धर्माधर्म रूपी संस्कार ये दूसरे किस्म के संस्कार फिर कहते हैं ते, ते पूर्व भव पूर्व भव अभि संस्कृता अभिसंस्कृता परिणाम परिणाम चेष्टा चेष्टा निरोध, निरोध निरोध शक्ति शक्ति जीवन जीवन अपरिदृष्टा अपरिदृष्ट चित्त धर्मा चित्त धर्म ये जो दूसरे वाले संस्कार हैं पिपा भेद हो धर्मा धर्म रूपा इसके बारे में कह रहे हैं ते पूर्व भव अभि संस्कृता ये पूर्व जन्म से बनाए गए थे पूर्व जन्म में जो कर्म किए उनसे बने थे अदृष्ट संस्कार और ये चित्त चित चित धर्म अपरिदृष्टा चित्त धर्म ये अपरिदृष्ट चित्त के धर्म है अभी दो तीन सूत्र पहले बताए थे सात प्रकार के चित्त के धर्म है अपरिदृष्ट ठीक है ना विरोध धर्म संस्कारा परिणामो अथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्चित धर्मादर्शन वर्जिता ये श्लोक था जिसने बताए थे सात प्रकार के धर्म तो ये उन्हीं सात में से एक है बताए थे और इसके साथ साथ छे और बता दिए इस पंक्ति में परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म इसी के तुल्य ये भी जो विपाक के हेतु धर्मा धर्म रूपी संस्कार हैं ये अपरिदृष्ट न दिखने वाले चित्त के धर्म है चित्त में रहते संयमा संयम संस्कार साक्षात संस्कार साक्षात क्रियायी क्रियायी इन संस्कारो मे संयम करेगे देशु संयमे किया संयम संस्कार साक्षात समर्थ संस्कारो के साक्षात करण्या समर्थ होत इन संस्कारो संयम करेंगे संस्कारों का साक्षात्कार हो जाएगा अब यहां गड़बड़ है इसलिए मैंने कहा था ना कुछ इसमें मिलावट है में अभी तो कह रहे हैं ये सात अपरिदृष्ट धर्म है इसलिए दो सूत्र पहले भी कहा अब भी कहा अपरिदृष्ट धर्म है ये दिखते नहीं अब कह रहे हैं इनमें किया गया असंयम साक्षात्वा देगा संस्कारों का जब अपरिदृष्ट है तो संयम कैसे करेंगे चीज समझ नहीं आ रही दिखी नहीं रही कहा उसमें संयम करेंगे कैसे संयम करने के लिए कुछ आमना सामना आगा पीछा कुछ तो दिखना चाहिए ना तभी तो संयम कर पाएंगे जो घोड़ा दिखता ही नहीं उसमें संयम कैसे करो कुछ तो उसका हाथ पांव पूछ पेट कुछ तो दिखना चाहिए तब तो उसमें आगे विचार करेंगे तो ये पंक्तियों में थोड़ा गड़बड़ दिख रही है चलो जो गड़बड़ है, है उसको हम छोड़ देंगे जो ठीक है उसका हम लाभ उठा लेंगे बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जो अच्छी चीज है काम की वो ले लो जो खराब चीज है हानिकारक उसको छोड़ दो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में क्या बात चल रही थी पांच जो पांच कसौटियां हैं उनसे सत्य असत्य का निर्णय होगा जो बात पांच कसौटियों के अनुकूल हो उसको स्वीकार कर दो जो गलत हो वो छोड़ दो ऐसे ही सत्य और असत्य का पता चलेगा ना तो आप प्रमाण है ना मैं प्रमाण आप भी मनुष्य है मैं भी मनुष्य हूँ आप भी भूल कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ तो ना आपकी बात प्रमाणिक है ना मेरी जो कसोटी कहेगी वो प्रामाणिक है कसोटी से कसो और जो सत्य वो हो, मान लो आप भी मान लो मैं भी मान लो दोनों मान लेंगे झगड़ा करो तो इस तरह से प्रमाणों से परीक्षा करके फिर सत्य का पता चलता है तो जो चीज दिखती नहीं है अपरिदृष्ट है उसमें संयम कैसे करेंगे और उससे आगे चलिए देखते हैं और गड़बड़ भी है पंक्ति स्वामी प्रमाण से दिखते अनुमान से दिखते हैं शब्द प्रमाण से दिखते हैं प्रमाण से कसौटियों से सिद्ध होते हैं तो ये सात धर्म भी कहीं शब्द प्रमाण से जाने गए शब्द अनुमान से जाने गए तो यहां जो कह रहे हैं तेसु संयम संस्कार साक्षात क्रिया यही समर्था इनमें किया गया संयम संस्कारों के साक्षात करने में समर्थ होता है किन में किया गया संयम शब्द संस्कारों में सूत्र संस्कार, संस्कार साक्षात संस्कारों में संयम करना है न? दो प्रकार के संस्कार हाँ चलो दोनों में कर लेते है वासना रूप संस्कारों में भी और धर्मा धर्म में भी दोनों में संयम कर लेते तो दोनों में किया गया संयम कार सा क्रिया यही समर्थ के साक्षात कराने में समर्थ हो जाता है चलो अनुमान से कर लिया मान लिया आगे चलिए अभी पंक्ति देखिये क्या कह रही नचव, नचव, देश नुभवी अनु बिना तेजाम अस्थि साक्षात्ण साक्षात्ण अब ये, ये गड़बड़ पैदा करेगी देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना ते शाम साक्षात करणम न हस्ती जब तक हमें देश का पता ना चल जाएगी जयपुर देश था आदर्श नगर था इक्कीस नंबर गली थी 28 नंबर मकान था जब तक वो देश का पता नहीं चले और काल बीस साल पहले की बात है या पचास साल पहले और जो उसको जानने का साधन है मस्तिष्क मन आदि और जो भी लाइट आदि प्रकाश आदि जो भी साधन है इनके अनुभव के बिना तेजाम साक्षात्ण न जाने बिना हम संस्कारों का साक्षात्कार नहीं कर सकते अब ये अन्य आश्रय दोष आ रहा है संस्कार साक्षात्ने से तो हमको पूर्वजन्म का पता चलेगा और जब तक पूर्व जन्म के देश काल आदि का पता न चल जाए तब तक संस्कारों में साक्षात्कार हो नहीं सकता तो अन्य और दोशा है, इसलिए बाकी अनुमान से तो हमने पहले ही कह दिया सूत्रार्थ भी बता दिया था अनुमान से तो हम जान सकते हैं संभावना भी कर सकते हैं अनुमान भी कर सकते हैं भाई ये व्यक्ति पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा रहा होगा जो झगड़ू अड़ियल है उसका अनुमान कर लेते हैं भाई ऐसा ही रहा होगा पहले भी कोई धार्मिक है उसके संस्कारों में करके हम हम जान सकते सकते हैं हैं किसी की में है, किसी की में है से तो हम उसका अनुमान कर रुचिनिअरिंग रुचिनुमन करीत संस्कार रे संगीतकार रहा होगा तब्बी फटाफट रुचि हो रही है संगीत परती लिखी ना देश काल निमित्त अनुभव साक्षात्कार नाही हो सकता टकराती संस्कारों का साक्षात्कार हो गए तब तो पता चले कौन से देश में था संस्कारों का पता चले तब तो पता चलेगा पूर्व जन्म का और यहां कह रहे हैं पूर्व जन्म का देश काल पता चले तब तो संस्कारों का साक्षात्कार हो तो अन्य आश्रय दोष आ रहा है इसलिए यह पंक्ति ठीक नहीं तद इथम संस्कार साक्षात्नाथात्कार पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्योग इस प्रकार ऐसी संस्कार साक्षात्नाथ संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से योगी को पूर्व जाति ज्ञानम उसको पूर्व जन्म का पता चल जाता है की पूर्व जन्म में मैं कौन था ये कौन था ये कहाँ था मैं कहां था ऐसे ऐसे उसको पता चल जाता पर अभी तो अपने बारे में कह रहे है, योगी को अपना पता चल जाता मैं पिछले जन्म में कौन था कहाँ था कैसा था इस तरह से अब आगे कहते हैं परत्रापी एवम एवं संस्कार साक्षात संस्कार करनाथ पर जाति संवेदना जैसे योगी को अपना पता चल जाता है ऐसे दूसरे का भी पता चल जाता है परत्रापि दूसरे व्यक्ति में भी एवं एवं इसी तरह से संस्कार साक्षात्नाथ संस्कारों का साक्षात्कार करने से दूसरे व्यक्ति के संस्कारों का विचार चिंतन मनन संयम करने से उसको परजाति संवेदनम दूसरे का भी पता चल जाता है ये पूर्व जन्म में कैसा रहा होगा और अपना तो पहले बताइजिए इसका अर्थ कोई लगाना चाहिए कि हम अपनी संभावना कर सकते हैं, दूसरे की भी संभावना कर सकते हैं, इस सीमा तक तो ठीक है अत्रिदम आख्यानम आख्यानम श्रूयते तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक आख्यान सुनाई देता है एक कथा सुनते हैं समझाने के लिए दृष्टान्त कथाएं चलती रहती है पहले से भी चलती आ रही है आज भी लोग कथा सुनाते हैं कहानी सुनाते हैं किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए माता जी कुछ कह रही थी आप नहीं वो हो गया है। पांच से ये पांच कसौटिया हाँ वो दे रखिये जी, जी तो इस विषय में एक कथा सुनते हैं ये सब अलंकारिक है समझाने के लिए जैसे कभी लोग कल्पना है करते है ना कभी लोग क्या बोलते हैं पर्वतों ने कहा हवाओं से हवाओं ने कहा पक्षियों से पक्षियों ने कहा बादलों से ना पर्वत बोलता है ना पक्षी बोलता है ना बादल बोलता है कोई नहीं बोलता है, पर वो कविता में सब बुलवा देते हैं पशु भी पक्षी भी बोल रहे हैं हवाएं भी बोल रहे हैं पर्वत भी बोल रहे है बादल भी बोल रहा है सब बोल रहे तो समझाने के लिए एक संदेश है उनके नाम से कह दिया आपने पंचतंत्र की कथाएं पड़ी सुनी होगी वो उल्लू बोल रहा है बैल बोल रहा है शेर बोल रहा है गिदड़ बोल रहा है कोई नहीं बोलता पर वो सारी कथा कहानी बनाती समझाने के लिए ऐसे ही यहाँ पर एक समझाने की कथा है कहते हैं भगवतो, भगवतो जैगीषव्य जैगी संस्कार साक्षात् महासर्गेशन्म पिणा जन्म, जन्म क्रम अश्यतो विवेक प्रादुरभवत जयगी शब्द जयगी नाम के एक मुनि थे तपस्वी थे साधु संत थे महात्मा थे अपनी साधना करते थे उस जयगी शव्य मुनि को संस्कार साक्षात्नाथ अपने संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से दशु महासर्गेश दस महासर्गो में दस महासर्भ का मतलब दस सृष्टियों में महासर्व एक काल को बोलते हैं एक सृष्टिकाल चार अरब 32 करोड़ वर्ष और 10 सृष्टियों तो 10 से गुणा कर दो 40 चालीस अरब हो जाएगा तैतालीस अरब तैतालीस अरब और बीस करोड़ वर्ष इतने इतने वर्षो में उसको पूर्व जन्मों की बातें याद आ गई दस सृष्टियों की याद आ गई हम तो कह रहे हैं दस जन्म की भी नहीं आती वो दस दृष्टियों की बात कर रहे हैं तो समझाने के लिए है मतलब कहने का तो दशसु महासर्गेश जन्म परिणाम क्रम दस महासर्गो में अपने जन्म मरण का क्रम अनुपष्यतः देखते हुए को जय मुनि को विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भावत उनको विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ ठीक है बहुत सारा पिछला ज्यादा उत्पन्न हो गया की दस महासर्गो में मैंने क्या क्या किया कहां कहां गया कहां कहां जन्म लिए क्या क्या खाया कहाँ दंड होगा कितने कितना दुख हो गए कितनी बार पशु बना कितनी बार पक्षी बना सारा याद आ गया अच्छा अगर अगर किसी को याद आ जाए मैं पिछले जन्म में सुअर था ऐसा याद आ जाएगा तो उसको रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा उसको याद आएगा मैं सुअर था और गंदी गंदी नालियों में कचरा खाता रहता था तो रोटी खाना भी कठिन हो जाएगा इसलिए ये साक्षात स्मृति तो ठीक नहीं पर समझाने की बात है एक बात समझाना चाहते हैं, क्या समझाएंगे आगे देखिए अथ भगवान अथवान तन धरा तम तमच तो उनके साथ में एक और तपस्वी थे भगवान आवट्य भगवान मान ऐश्वर्यशाली बुद्धिमान धार्मिक तेजस्वी परोपकारी साधक मुनि, इस तरह मुनिस्वीस उसको भगवान देते तो ऐसा एक अच्छा बुद्धिमान और काय देधकधारी हॉगे साधना करते हांगे तो वस मे एक दिन बाध करणे लागे तो तनुधर आवट्यु शरीरधारी आवट्य मुनिने तम उवाचोने पूा किस चपुष दशसु, दशसु बुद्धि सत्वेन, त्वया, देव महासर्गे दशन उत्पद्य मान न सुख दुखयोग दुख किम अधिकम कि बहुत अच्छा प्रश्न है कम से कम हमारे बैराग्य को तो बढ़ाएगा <laughs> इतना तो लाभ मिलेगा चाहे पिछली बात याद ना आए तो भी एक सार संदेश तो मिलेगा तो भगवान आगत्य ने पूछा जयगी के महाराज से श्रीमान जी दशसु महासर्गेशु भव्य पिछली दस सृष्टियों में आप बार बार जन्म लेते रहे होने से आप भव्यो तक रहे संसार में बार बार जन्म लेते रहे ऐसा होने से अनभि बुद्धि सत्वया आप इतने तीव्र बुद्धि वाले हैं किसी व्यक्ति में इतनी ताकत हिम्मत नहीं है जो आपकी बुद्धि को हरा दे बड़े तीव्र बुद्धि वाले तेजस्वी महाबुद्धिमान व्यक्ति है आप तो मेरा आपसे ये निवेदन है ये प्रश्न है कृपया आप ये बताएं, कि आपने पिछले दस सर्गों को जान लिया उन दस सर्गों में आपने बार बार जन्म लिया कभी नरक में भी गए कभी तिर कीड़े मकोड़े बने पशु पक्षी बने और गर्भ संभवम और कहीं माता के गर्भ में गए पुरुष बने मनुष्य बने कुछ भी बने पशु पक्षी बने सब जगह पर चक्कर काटे दस सृष्टियों में और दुखम संभष्यता और खूब दुख भोगा इतना सब भोगने के बाद देव मनुष्येशु कभी देवों में, कभी मनुष्यों में पुनः पुनः उत्पाद मान बार बार जन्म लेने वाले आपके द्वारा मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने सुख दुख योग किम अधिकम उपलब्ध सुख और दुख में से ज्यादा क्या होगा दुख ज्यादा भोगा या सुख ज्यादा होगा ये मैं जानना चाहता हूँ तो आप बड़े बुद्धिमान है तीव्र बुद्धि वाले हैं आपको पता चल गया पर? सृष्टी में मैंने क्या कृपा करता सुख अधिक भोगा या दुःख मी पुताहता संसार मे सुख अधिक हो <laughs> है कहता सुख महता सुख दिखता फसता है अगर दुःख दिटाफट छोड के भागे गे मोख मिलता मुख भोगना नाही भागेगा होसाही मुनिने तो भगवान भगवा कौ जैगीषव्य मुनि उत्तर दिया क्या उत्तर दिया दशसु महासर्गेशु दशसु महासर्गेश्यवि बुद्धि दुःख दुःख समपश्यता समश्यत द पुन्हा पुनः पुन उत्पद्यमान अनुभूतं, अनुभूत सर्वं, तत्व तत्व दुःखमेव दुःखमे प्रत्यवय प्रत्यव बळार्दीय बुद्धिमान तो बुद्धिमान को क्या दिखता कोरो दुख दिना विवेकी, विवेकी व्यक्ती कोसार मे चार दुखी दुःख दिन को चारो ओर दुःख ही दिखता है अब इस्यो उलट कर बोलिये जिसको चारो ओर दुख दिन है, है? है बाकी कोण है वो आप समझ <laughs> जस सुख दिसी आवश्यकता नाही बोलणे की तो बहुत अच्छा बोने जय किशोर जी ने की दस महासर्गो मे भव्यत्वाद बार बार मे होता सृष्टी मे आता रहा। और अनाभित बुद्धि सत्वया मेरी अच्छा इतकी बुद्धी विकसित ही आहे इन दस सर्व मे जनम ल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा बडा अच्छा अनुभव होगा मेरी बुद्धी अच्छा तीव्र होगी अब मे बुद्धीमन बनगा हा अब मु मे आम आरक मे तिरक मे की मको में गया, पशु पक्षी मे गा जन लिया सब जग संप जग मे दुःखी दुःख देखा देव मनुष्यशु अच्छे अच्छे मनुष्य मे जनम लिया उच्च ऊचे देवो मे जनम लिया देव कार्त ऊच विद्वान लोक अच्छे ऊचे स्तर केव कहते हैं, विद्वान तोही देवा तो विद्वानों के घर में भी जनम लिया साधारण मनुष्य या जनम लिया कीडे मकोडे पशु पक्षी भी लिया सब जगा पर पुन्हा उत्पद्य माने ना बार बार जनमे करत अनुभूतम जो कुछी अनुभव किया सुख मला दुःख मिळा जो भी मला अच्छी अच्छा उपलब्ध की अच्छी अच्छा अचीवमेंट हुई बडे बडे मेडल जीते कि फर्स्ट प्राइज मिळा कि सेकंड प्राइज मिळा कि कुछ मिडल मला या सब कुठ देखा मैद्री इतने सारे जन्म और फिर इतना सब भी तत्सर्गम दुख में हो। प्रत्यवय में मैं तो इन सारे को दुख ही मानता हूँ सुख सुख कुछ नहीं है सब दुख का दुख है सारा का सारा ही दुख है मैं तो ये मानता हूं तो अवट्य मुनि ने फिर पूछा भगवान आवट्य संतोष सुखं भगवान आयुष्मशिवसुखसुखम निक्षिपत्रिपत अच्छा सवाल सवालपूर चलो ठीक है कुते गधे पशु पक्षी बने वहां तो दंड भोगा कोई बात कोण समझ में आया वो व दुःख परि अशी बुद्धिमत्ता इतनी अच्छी अच्छी सिद्धिया प्राप्त की हदीदम आयुषमता आप अच्छी आयुवाले बडी दीर्घ आयुवा बुद्धिमान धार्मिक ॲसे व्यक्तीने प्रधान अशित्व प्रकृती कोवश मे कर लेना, हर च कंट्रोल रखना मन इंद्रिय पे कंट्रोल रखना आदी आधी इतनी अच्छी अच्छा उपलब्ध प्राप्त की उत्तमम संतोष सुखम सबसे उत्तम संतोष का सुख भी आप बडे संस्तन ही नाही कोण चिंताही नाही इतका बढिया सुख भोगते क्या सारा सुख पक्ष मे डा क्या दुःख हैसो तो लोक बहुत अच्छा सुख मानते क्या दुःख हैसा पूर्ण भगवान जय की शव्य भगवान जयगी शव्युआर विषय सुख क्षया अपेक्षया एवम एवमोष सुखम उपतम उत्तम कैवल्य कैवल्य सुख सुख अपेक्षया अपेक्षा इतकी अच्छा इतनी बडिया बाब बी जय शव्य भगवान जयगी ने उत्तर दिया जब भाव्य मुनिने पूच क्या इतनी बडी बडी उपलब्ध होईल दुख ये भी कहां <laughs> लोगों की समझ में आएगा ये भी दुख है आज तो लोग तरस रहे हैं कि मेरा टीवी में प्रवचन कब होगा कब मेरा नंबर लगेगा बेचारे तरस ले लाइन में लगे उनका नंबर नहीं आ रहा परेशान हो रहे हो कोई पैसे कमाने के चक्कर में कोई नाम कमाने के चक्कर में कोई विदेश यात्रा के चक्कर में कोई ना कोई चक्कर में फंसा हुआ है? उसमें बड़ा सुख मान रहा है पर भगवान जय की शवि क्या बोलते हैं वो कहते हैं देखो भाई अभी अभी जो आपने मुझसे पूछा कि प्रधान वशित सिद्धि प्राप्त कर ली मन का कंट्रोल कर लिया इंद्रियों पे संयम कर लिया और सब चीजों का कंट्रोल कर लिया और अच्छी अच्छी बेटल प्राप्त कर लिए प्रधान वशित्व सिद्धि कर ली और बढ़िया बढ़िया संतोष सुख भी भोग लिया क्या ये सब भी दुख है ऐसा जो आपने पूछा तो इसका उत्तर ये है विषय सुख अपेक्षा एवं ये जो खाने पीने में सुख मिलता है दो सेकंड का पांच सेकंड का आधे मिनट का एक मिनट का इसकी तुलना में विषय सुख अपेक्षा अनुत्तम संतोष सुखम उत्तम जो विषयों का सुख दो चार पांच मिनट का होता है इसके कंपेरिजन में तो संतोष सुख बढ़िया है संतोष सुख को सबसे बेस्ट दी बेस्ट वो भोगों के सुख की तुलना में बेस्ट है पर मोक्ष सुख की तुलना में तो कैवल्य सुख अपेक्षा दुःख कम हैी दुःख है क्य कित संतोष करी छोडेगा जब तो शरीर आहे तब तक कुठ ना कुठे झंझट बना ही कोण ना तर बनीही संतोष भी थोडी देर काय आवश्यकता आजगी आज टेलिफोन खरीदना आज मोबाईल खरीदना आज कार खरीदिय आज व आज येत करणार आज येत आज वेहमन सेवा करी आज वतिथी आनवाज अटेंड करणार यहां कोई अंत थोड़ी है समस्या होगा यहां तो एक के पीछे एक लाइन लगी है, इसलिए यह तो कम्पेरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से भोगों की तुलना में संतोष का सुख बढ़िया है और सबसे ऊंचा सुख तो मोक्ष का है उसकी तुलना में देखेंगे तो यह बहन का दुख रूख भी दुख रूप है भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए मोक्ष चाहिए बस कितना अच्छा संदेश इस कथा से हमको ये सीखना है कि पिछले पांच लाख जन्म हो गए दस लाख जन्म हो गए जितने ठीक ठीक संख्या तो नहीं मालूम फिर भी हम उह करते हैं, संभावना करते हैं, इन पिछले पाच दस लाख जन्मो मे बह दुख भोगली हे भगवान बस अब तो पीछा छोडा अब तो मोक्ष बस अब और जनम चाहिए, इतनी बार स्कूल गे हाय हाय थक गे परिक्षा दे दे केसही लग्न संसार मे बह सुख है आजकल मेहता राहता बार बारे बाब कहता हु जरा ध्यान रखना अब तो पढ़ लिख कर आप पीएचडी तक पहुंच गए स्कॉलर हो गए और अगर अगला जन्म हुआ तो फिर वापस एल में बैठना पड़ेगा सोच लेना <laughs> आजकल ऐसे बोलता हूं फिर अगले जन्म में फिर एल में जाना पड़ेगा फिर नए सिरे से सब पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और फिर भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार टीबी कैंसर आंधी तूफान बाढ़ पता नहीं क्या क्या सब मुसीबत फिर आएगी तो पच बार वापस में बैठना पड़ेगा अब सोच लो, लो कितना सुख <laughs> तो भगवान एल केव्य मुसी समज मी आहि मेहता फटाफट तयारी करो मोर आपण स्वागत बाकी चलो मुखा देना <laughs> स्कूल जी चहाता तक गुं बुरी तला इसलिए फटाफट मोठी तयारी करू आपत्व धर्म धर्म त्रिगुण यो बुद्धिसत्व है हमारा च मन हो बुद्धी हो कोज हो सब प्रकृती चे बनी त्रिगुण तीन गुणो वी सत्व रता अकेला सत्व चे बनी नाही चाहे चित्त हो चाहे मन हो चाहे इंद्रिया हो चाहे बुद्धि हो कुछ भी हो। ये सारी चीजें सत्व सत्वर तीनों के समिश्रण से बनी तो कहते हैं बुद्धि सत्व से अयम धर्म ये बुद्धि सत्व का धर्म है कि वो त्रिगुण है तीन गुणों से सत्वर से उत्पन्न हुआ है तो जो जो प्रॉपर्टीज सत्वरज तम की है वो बुद्धि में तो आएगी कारण गुणपूर्वक का, कार्य गुणो दृष्टा जैसे गुण कारण द्रव्य में होते हैं वैसे ही कार्य द्रव्य में आपते तो इस नियम से बुद्धि में भी ये तीनों गुणों का प्रभाव तो रहेगा ही और फिर क्या कहते हैं त्रिगुणाश्चर प्रत्ययोगे पक्षे इति और बुद्धिमानों ने विद्वानों ने ऋषियों ने तीन गुणों से होने वाली अनुभूतियां ज्ञान सतवरी से जो ज्ञान होता है वो हेय पक्षे वो हे पक्ष में डाल रखा है प्रकृती केवळ सुख तो आयगा नहीं प्रकृती के साथ सुख आयगा दुःखा तमो गुण से मूर्खता सब कुठे आयगा मूर्खता बचना हो नशे से बचना होलपण से बचना होणार होीनो कोडना पडेग सत्व कोज कोम को तीनो कोसि ऋषिओनुभूत है सब हे है डिस्कार करणे योग्य छोड देनायो बघ दूर करना चाहिए। और ये जो बातोष सुख वली त्रिगुण प्रत्यय संतोष का सुख जीते जीतेजी भोग रतोष वाला सुख वी तो तीन गुण एस दुखरूप बघा दुखरूप है दुःख स्वरूप दुःख स्वरूपस त्रिष्णा तंतु तृतु वाह वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा कित अच्छा शब्द है, है।, है।, है। त्रिष्ण तंतु जो इच्छा रूपी तंतु है वो दुख स्वरूप है कल परसो बुखनी गुजरात अहमदाबाद की बसो परत लिखा हा दुखनी मी बाहे तृष्णा तंतु हे जो इच्छाओ काल है दुःख रूप है जित इच्छाए बढाय जा गुरुजी हम सुखी कैसे होगे हम कहते हैं इच्छाओं को कम करो हमारे शास्त्रों में लिखा है जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतना दुख बढ़ेगा जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतना दुख कम होगा जीरो तो नहीं हो सकता जब तक जीवित है कोई ना कोई दुख तो आएगा इसलिए दुखों से छूटने का अधिकतम ये उपाय हो सकता है कि इच्छाओं को कम करें जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतना दुख कम जितना काम अपना काम स्वयं करेंगे उतने ज्यादा सुखी पर जितना दूसरों के भरोसे जिएंगे, उतने ज्यादा दुखी क्यों स्वतंत्रता में सुख सुख स्वतंत्रता में सुख क्यों है परतंत्रता में दुख क्यों है उसका रीजन ये है मैं कब सुखी होगा जब मेरी इच्छा अनुकूल कार्य होगा तब मुझे सुख मिलेगा अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम होगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा मेरी इच्छा को जितना मैं जानता हूं क्या उतना दूसरा जानता है वो जानता ही नहीं तो मेरी इच्छा अनुकूल कैसे करेगा वो करेगा नहीं वो तो अपनी बुद्धि से करेगा अब मेरा सर मेरा दिमाग उसके सर में तो है नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा मुझे किस तरह का काम चाहिए किस क्वालिटी का चाहिए किस स्टाइल का काम चाहिए वो समझेगा ही नहीं तो वो तो अपनी अकल से करेगा और वो मेरे अनुकूल होगा नहीं इसलिए मुझे दुख होगा और गुस्सा आएगा कि कैसे अजीब अजीब लोग हैं हमारा काम ही समझते ही नहीं जैसा हम चाहते हैं वैसा करते नहीं हम कहते हैं कम खाना वो हम कहते हैं खाओलात मत खिला हैं। हम कहते हैं शांती रखो मुझे शांती से खाने बीच बीच खाऊ जी वी आप थो ना अरे भाई सबलो आपली इच्छा से खाते मुाने दो आप जाते मी आपण टोकता बीच मे थोडे राजमा तो और लो थोडे चने तोर खाऊ देखो बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनी आपने खाई नहीं मैं आपको टोकता हूं क्या तो आप मुझे क्यों टोकते <laughs> खाओ मैं अपने ढंग से खाऊ तो मुझे मालूम है मुझे क्या खाना है कितना खाना है कैसे खाना है कब खाना है मुझे कौन सी चीज सूट करती है वो मुझे पता है आपको थोड़ी पता है? तो आप मुझे क्यों भी इसमें बाधा डालते है ये खाओ जी वो खाओ जी तो बड़ी समस्या है यहाँ संसार लिए जब हम अपनी इच्छानुकूल खुद काम करेंगे तो ही सुखदायक होगा और दूसरों के भरोसे करेंगे तो बिगड़ेगा वो नहीं जानता दूसरा व्यक्ति कि मुझे कैसा काम चाहिए और फिर भी ये तो इतनी बात है जब तक हम जी रहे हैं तब तक के लिए है फिर भी जो मेरी इच्छानुकूल मैं कार्य कर रहा हूँ वो दूसरों से प्राप्त होने वाले दुख की तुलना में कम दुखदायक है पूरा सुखदायक तो है नहीं क्योंकि शतुजतम का संपर्क तो अभी बना ही हुआ है उसका बंधन तो छूटा नहीं इसलिए कहा था त्रिगुणश प्रत्ययोगे तीन गुणों से होने वाला जो भी ज्ञान है अनुभूति है वो छोड़ने योग्य है दुखदायक है दुख स्वरूपस तंतु तृष्णाओं का जो जाल है वो सब दुख रूप है दुख बढ़ाने वाला है और फिर तृष्णा दुख बोलिए तृष्णा दुख संताप संताप अप प्रसन्नम प्रसन्न अबाधम अबाधम सर्वानुकूलम सर्वानुकूलम सुखम सुखम इधम ये जो संतोष सुख है इसको सुख क्यों कहा इसलिए कहा कि इसमें इच्छाओं का विनाश कर दिया जाता है इच्छाओं को छोड़ दिया जाता है तृष्णा दुख संताप अपाओ के दुख रूपी संताप के हट जाने से अर्थात जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वो पूरी होती नहीं तो सुख देगी या दुख दुख देगी फिर व्यक्ति सोचता है मुझे तो दुख नहीं चाहिए तो क्या करो इच्छाओं को कम करो तो जितना जितना इच्छाएं कम करता जाता है उतना उतना दुख हटता जाता है इच्छाओं के कारण जो दुख हो रहा था वो अब हटता जाता है घटता जाता है बस वो हट जाने से उसको अच्छा लगता है हाँ हाँ वो अब ठीक है अब शांति शांति क्या है तो हट गया और कुछ नहीं शांति का प्राप्ति तो हुई नहीं केवल दुख हटाए सी हाँ तो दुख हटना अलग चीज है सुख की प्राप्ति अलग चीज है यहाँ तो केवल दुख हट गया है बस इतनी बात मोक्ष की इच्छा मोक्ष की इच्छा का उत्तर है कि मोक्ष की इच्छा तो करनी ही चाहिए क्योंकि बिना इच्छा के तो व्यक्ति जी नहीं सकता उसमें भी प्रस्ताव इच्छा करना इच्छा करना जीव का स्वाभाविक धर्म है उसका स्वाभाविक गुण है जो जिस पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है वो कभी छूटता नहीं तो इच्छा तो जीव का स्वाभाविक गुण है वो तो छूटेगा नहीं कोई ना कोई इच्छा तो करनी पड़ेगी अब दूसरी बात जो आपका प्रश्न वो ये है यदि मोक्ष की भी इच्छा की तो वहां भी झंझट वो इच्छा पूरी होती नहीं फिर कष्ट आये तो उसका उत्तर यह है कि मोक्ष में मोक्ष में इच्छा तो रखनी चाहिए पर मोक्ष में राग नहीं होना चाहिए मोक्ष की इच्छा जरूर कीजिए राग मत कीजिए राग और इच्छा में भी फर्क अब इसको मैं और शब्द बदल के और स्पष्ट करता हूँ इच्छा के स्थान पर मैं शब्द बोलता हूँ रुचि मोक्ष में रुचि होनी चाहिए राग नहीं राग हानिकारक है रुचि हानिकारक नहीं है रुचि नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे रुचि तो हमारा प्रेरक बल है चलो गार्डन में चलते हैं सुबह सुबह व्यायाम करेंगे सैर करेंगे ताजी हवा लेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बनेगा अगर स्वास्थ्य में रुचि है तब तो हम जाके गार्डन में सैर करेंगे कुछ व्यायाम करेंगे अगर स्वास्थ्य के रक्षा में रुचि नहीं है तो कोई क्यों जाएगा कोई काबू के में नहीं जाएगा कोई व्यायाम नहीं करेगा कोई कुछ नहीं करेगा तो रुचि होना हानिकारक नहीं है रुचि तो होनी चाहिए पर राग नहीं होना चाहिए अब आप कहेंगे राग और रुचि में क्या फर्क है तो इसका उत्तर है रुचि के पीछे जो कारण है वो है तत्व ज्ञान बोलिए क्या क्या रुचि का कारण है तत्व ज्ञान और राग का कारण है मिथ्या ज्ञान ये दोनों में अंतर है अविद्या होगी तो राग होगा तत्व ज्ञान है तो रुचि होगी तो तत्व ज्ञान तो मोक्ष का उपाय है विवेक ख्यार अविप्लवा हानोपाया इसी दर्शन में हम पढ़ चुके हैं योग दर्शन में विवेक ख्याति तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का उपाय है तो वो हानिकारक नहीं है इसलिए जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा संसार दुखदायक और ईश्वर सुखदायक जब दोनों का ज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर में रुचि हो जाएगी ये तत्व ज्ञान पूर्वक रुचि है इसलिए ठीक है। पर क्योंकि ईश्वर के बारे में लोग समझते नहींश्वर कैसा है क्या करता है हमें उससे क्या हानि लाभ है वो लोग जानते नहीं वो तो तमाशा बना रखा है ईश्वर का चाहे जैसा उसका जमुरा बना के खड़ा कर चाहे जैसी मूर्तियां बना देते हैं चाहे जैसी फोटो बना देते हैं चाहे जैसे उसको डांस कराते हैं कहीं कपड़े पहनाते हैं कहीं खिलाते पिलाते हैं क्या जमुरा को वो जानते नहीं और संसार के सुखों को ही अंतिम ऊंचा सुख मानते इससे ऊंचा कोई सुख नहीं इस अविद्या के कारण इन भोगों में उनको राग होता है इसलिए राग हानिकारक है वो राग ऐसा फंसा देता है वो बेचारे छूट ही नहीं पाते और ये पा जाएगी शवि की तरह दस महासर्गो तक दुख भोगते रहते हैं तो दस महासर्ग तक भोगा वो तो पचास महासर्ग तक भोगेंगे ये तो बुद्धिमान है बाकी दुनिया इतनी बुद्धिमान थोड़ी है तो इस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर को ठीक से जानता नहीं अविद्या होती है प्रकृति को संसार को ठीक से जानता नहीं अविद्या होती है इसलिए भोगों में राग हो जाता और फिर राग होता फिर दुख होता है। तो राग नहीं रखना चाहिए ईश्वर में भी राग नहीं रखना चाहिए मोक्ष में भी राग नहीं रखना चाहिए राग तो हर जगह न्याय दर्शन के वात भाष्य में लिखा है यदि आपको मोक्ष में भी राग हो गया तो भी मोक्ष नहीं होगा फिर फस जाएंगे बंधन में राग बंधन समाज तो ही रागि ये वात्न भाषा के शब्द बंधन समाज तो ही राग हिति राग का तो मतलब ही बंधन है वो तो बांध लेता है फा लेता है रस्सी की तरफ बांध देता है उसी का नाम तो राग है आसक्ति तो मोक्ष में भी यदि आ हो गई, तो वो फिर आपको यही बांध लेगा होने ही नहीं देगा वो राग इसलिए मोक्ष में या ईश्वर में भी राग नहीं होना चाहिए रुचि होनी चाहिए रुचि ठीक है तो यहाँ बात चल रही थी ये केवल दुख हट गया तृष्णाएं छोड़ दी इसलिए तृष्णाओं से होने वाला दुख छूट गया और उसके छूट जाने से हमको अच्छा लगता है प्रसन्नम अबाधम नहीं लग कोधा अब बड़ा अच्छा लग रहा है, है हो रही है। अब लगा प्रसन्नता होईनुकूल सुखमूल लगा वास्तव सुख कुठ नाही निवृत्ती फेर पू एक व्यक्ती सडक पे जागी गिरग्या गिरग्या घुटने पास चोट लगे खून है, है कुठ घाव हो गया, इसका कुछ करो इलाज पट्टी पट्टी कुठे करो तो बिठायार साहेबनेटोल कर उसको पट्टी वट्टी बाध दोलो कॅसा आहे की दर्दे पट्टी आपल्या बाध द अच्छा दर्दे बोले अच्छा येतो चार गोली ल जाऊ एक सुब एक शाम दो दि खाओ परसो फे आना फिर ड्रेसिंग कर तो वो पेन किलर देणार सु शाया लोट के अबडॉक्टर साहेबने पूा हा भाई बघाओ क्या हा चल बोला साहेब आज तो आनंद है। आज तो खूप आनंद आहे कोण दर्द वर्द नाही कुठ नाही अड्डुख आय का आनंद काय काय दुःख छूट गोट से जो दुःख हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो दर्द की निवृत्ती हो गुख की निवृत्ती कोही व आनंद कहस्त मे आनंद की प्राप्ती कुठ नाही ही तो जैसी यह स्थिति है दुख की निवृत्ति को लोग आनंद शब्द से कह देते हैं या सुख के शब्द से कह देते ऐसा ही संतोष का सुख भी दुख की निवृत्ति मात्र है कोई सुख वो कुछ नहीं है सुख तो तब मिले ना जब कोई दूसरी वस्तु से संपर्क हो सुखदायक वस्तु से जब कॉन्टेक्ट होगा तब उससे सुख की प्राप्ति होगी तो यहां तो सुख की प्राप्ति तो कुछ हो नहीं केवल इच्छा को छोड़ गया किसी दुख भी छोड़ गया तो ऐसा लोग व्यवहार में चलता है कहीं कहीं दुख निवृत्ति को ही सुख की प्राप्ति या सुख नाम से कह देते ठीक अब बोलिए तो हमारे पास ऐसा कोई साधन है नहीं कि हम सुख और दुख की तुला तोर कर सकते। सब से चलते हैं जैसे तुलना तो कर सकते हैं वैसे तुलना कर सकते पर हाँ चलते लोग अपनी अकल से अपेक्षा से होता है ऐसा इतना ऐसा कोई सीधा सीधा कोई मापदंड नहीं है सीधा पॅरामीटर नहीं है फिर भी मोटा मोन दिल रोटी खा लो बोल पसंद दोटी स्वीकार की तो समज लि दाल रोटी मे अच्छा है सूखे चने में तो उत्तर सुख नाही इसमे सुख ज्या मलेगा ऐसे मोटी मोटी तुलना करते दुसरा ऑप्शन रखे या, तो दाल रोटी या फिर गुलाब जामुन मिळेगा एक आयटम मिळेगी बोलो क्या चाहिए। तो गुलाब जामन तुलना करली ॲसि मोठी मोठी तुलना करते दुःखी भी तुलना करते गुरुजी कहाणी सुनात ना तो सौ जुते खाओ या सौ प्याज खाऊ बोलो कोणसा पसंद है। <laughs> तो वो तुलना करता है किसमें मार कम पड़ेगी किसमें दुख कम मिलेगा वो वो चुनता है वो कहता है मैं सौ जूते खा लूंगा प्याज तो कठे ना खाना सौ जूते खा लूंगा उसको 10 जूते मारे बेचारा थक गया दुखी हो गया बोला नहीं नहीं नहीं मैं प्याज खा लूंगा जूते नहीं खाऊंगा फिर जूते मारने बंद कर दिए प्याज खाने शुरू किए दस प्याज खाए बेचारा परेशान हो गया आठ से आंसुआ की मैं तो नहीं खा सकता जूते ही मारो वही ठीक है तो ऐसे वो दुख की भी तुलना कर लेता है की दुख किसमें कम है उस पक्ष को चुन लेता है जी और बोलिए तो जो सुख रहता है एक तो स्मृति के आधार पे भी रहता है जी। कब, किस में कौन सा सुख लिया जी तो फिर ये, तुलना तो स्मृति सु... के आधार पर ही होती रहेगी हर एक हाँ इसका कितना सुख है स्मृति जो है वो होती है प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद प्रत्यक्ष अनुभूति से संस्कार बनता है और संस्कार से स्मृति बनती है यदि प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई तो संस्कार नहीं बनेगा और संस्कार नहीं बनेगा तो हम स्मृति नहीं उठा सकते तो पहले तो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है प्रत्यक्ष खाकर देखा और उसका सुख चेक किया कितना मिला फिर दाल रोटी खाके देखी प्रत्यक्ष उसका सुख चेक किया कितना मिला तो दोनों का प्रत्यक्ष करके हमने निर्णय किया कि दाल रोटी में सुख अधिक मिला सूखे चने में कम मिला ऐसे अब पहले तो प्रत्यक्ष से तुलना कर ली प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है चना भी बंद कर दिए खाना रोटी भी बंद कर दी अब हम उसकी स्मृति उठाते हैं। तो स्मृति में भी जैसे जैसे अनुभव के संस्कार बने थे वैसी वैसी स्मृति आएगी बाद में हम स्मृति के आधार पर भी तुलना कर लेंगे पिछली बार जब चने खाए तो कितना सुख मिला था थोड़ा ही था और दाल रोटी में उसमें तो कुछ अधिक अच्छा था चने से तो फिर स्मृति के आधार पर फिर हम निर्णय कर लेंगे दाल रोटी में सुख अधिक है चने में कम ऐस तुलना दोन तर होती है। प्रत्यक्ष स्मृती भी होती अनुमानसे होती दुःख की होती सुख की होती भूक के, के, के आधार परि हो समजू भूक नाही है बैठे हां जी ऐसे भूक कम लग रो परिस्थिती आधारित है भूक कॅसी लग रही आधार पे सुख दुखटता बडता एक आदमी को तेज भूख लग रही है उसको चने खाने में भी बहुत सुख मिलेगा और एक को भूख ही नहीं है। उसको गुलाब जामुन खाके भी सुख नहीं मिलेगा तो भूख भी एक कारण है वो एक अलग फैक्टर है वो भी है ठीक बात है संतोष का सुख बोल रहे कुछ काम किया कुछ किया दुख निवृत्ति माननी चाहिए सूत्रकार भाष्यकार तो यही कह रहे हैं उसको इस तरह से समझना चाहिए एक व्यक्ति के मन में दस इच्छाएं और दो पूरी हुई दस में से कितनी बची आठ इच्छाएं उसको दुख दे रही ठीक है अच्छा दूसरा व्यक्ति उसके मन में भी दस इच्छाएं उसकी आठ पूरी हो गई उसकी दो ही बची उसको दो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई वो दुख दे रही है तो अब दोनों में अंतर आ गया ना एक की तो दो ही पूरी हुई आठ बची हुई है वो उसको 80 रुपए का दुख दे रही है जिसकी दस में से आठ पूरी हो गई उसको 20 रुपए का दुख मिल रहा है दो ही बची केवल तो वो तुलना कर लेता है कि इच्छाएं कम बचे तो दुख कम होता है इच्छाएं अधिक बच जाए तो अधिक दुख होता है ये उसने तुलना कर लिया अब तीसरे व्यक्ति ने देखा कि मेरी भी दस इच्छाएं हैं इस पहले व्यक्ति की दस में से दो पूरी हुई ये रुपे है ये 80 रूपये का दुख भोग रहा आठ इच्छाएं बची दुख दे रही दूसरे व्यक्ति की दस में से आठ पूरी हो गई इसकी दो बची है ये बीस रूपए का दुख भोग रहा अब मैं तीसरा व्यक्ति हूँ मैंने इनको दो, दोनों को देखकर अपना विचार ये किया की मेरे मन में भी दस इच्छाए है और मुझे लग रहा है मेरे पास जितने साधन है रुपया पैसा मकान मोटर आदि जितने साधन है इतनों में से मैं जो मेरी दस इच्छाएं केवल दो को ही पूरा कर पाऊंगा मेरी भी आठ बची रहेंगी अगर मेरी भी आठ इच्छाएं बची रही तो मैं तो उसकी पहले वाले की तरह से दुखी रहूंगा जितना होना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ मैं बुद्धिमत्ता से काम लूंगा दूसरे व्यक्ति की कितनी बची दो तो मैं भी दो की दो का ही दुख हो आठ अभी तो दो पूरी होंगी और आठ नहीं पूरी होंगी तो आठ बची रहेंगी तो 80 रुपए का दुख होगा यदि दो बचा ली तो 20 का दुख होगा तो कम से कम इच्छाओं को यदि तो मैं बहुत सारा दुख से छूट जाऊंगा तो तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है वो जो छह इच्छाओं को छोड़ ही देता है तो उसको लगता है हाँ अब बहुत अच्छा है अब बड़ा सुख मिल रहा है सुख कुछ नहीं मिल रहा वो छह इच्छाएं जो दुख दे रही थी वो इच्छाएं छूट गई इसलिए दुख छूट गया दुख के छूटने से ही अच्छा लग रहा है जैसे उसका दर्द छूट गया था चोट लगी थी जिसको पट्टी वट्टी बांधी पेन खाया उसका दर्द छूट गया तो छूटने मात्र को ही उसने सुख कह दिया था वास्तव वास्तव में वो सुख था नहीं दुख निवृत्ति रहे हो। तो ऐसे ही यहां पर जो हम संतोष का पालन करते हैं और इच्छाओं को छोड़ देते हैं उससे दुख निवृत्ति होती है यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो रजोगुण हावी रहेगा रजोगुण हावी रहेगा और वो सत्वगुण को तपाता रहेगा जैसे हम पड चुके हैं सत्व मे व तप्य सत्व जो तपता राहता हैर बाप्यो पुरुष आरोपित करता भी दुखी होता राहता संोष वारी प्रक्रिया मे क्या होगा की छे इच्छाएोड देण आक्रमण करणार बंद कर इच्छाएोटी अजोगुण शांत हो जायगा उसके शांत हो जाने से जो शतु तप रहा था वो तपना बंद हो जाएगा और स्थिति ठीक रहेगी सामान्य रहेगी तो तो सामान्य स्थिति है नवीन सुख की प्राप्ति नहीं है नवीन सुख की नाप्ति कब होगी जब हम कुछ हलवा खाएं, खीर खाए पूरी खाए कुछ नया कॉन्टेक्ट हो तो इच्छा छोड़ने में नया कॉन्टेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं इसलिए वहां सुख प्राप्ति नहीं समझनी चाहिए दुख निवृत्ति ही समझनी चाहिए बस यहाँ दुनिया में जीते जी इतना गर्व बहुत है की इधर से दुख नहीं आ जाए दुःख दुख आजय वेख न्याय जन बचा सुख्वर मेगा या, तो बात छोड़ दो। नया तो में या तो समाधी मे या मोक्ष समाधी लगाओ नया न जुडेगा सत्वगुण का विशेष सुख मिळेगा या तो वो कर मोक्ष मे जाऊ तया सुख मिळेगा ईश्वर का व्हाय इनपुट होत संबंध जोडणे सुख की प्राप्ती होगी प्राप्ति तो तभी होगी बाकी सामान्य स्तर पर जो लोग जी रहे हैं। उनको तो यही करना पड़ेगा इच्छाओं से बचते रहो और दुख के अटैक से बचते रहो बस इतनी ही बुद्धिमत्ता कर सकते हैं किसी में बुद्धि हो तो कर ले लाभ उठा ले और नहीं है बुद्धि तो इच्छाएं बढ़ाते रहो और दुखी रहो ये तो संसार है अनदिकाल से चल रहा अनंत काल तक चलेगा ईश्वर के पास कोई भंडारे में कमी नहीं है आप जितने जन्म पाओगे उतने देगा और अधिक देगा जब तक चाहोगे तब तक देगा उसके पास तो कोई कमी नहीं है तो यह शास्त्र का संदेश है कि बुद्धियों को इच्छाओं को कम कर रहे जी और उस सुख की अपेक्षा दृष्टि है की वो सुख हाँ वो इसलिए कहा की यदि गुलाब जमुन का सुख लेता तो उसमें सुख मिलता है और चार दुख मिलते तो खाने पर जो इच्छा पूरी की गुलाब जामुन खाकर जो इच्छा पूरी की उसमें सुख एक मिला और दुख चार मिले, यदि इच्छा को छोड़ दिया तो वो चार दुख से छूट गया ना तो बताइए कौन सी स्थिति बेटर है <coughs> दूसरी बात इसलिए कह रहा है संतोष सुख उत्तमता इतने मात्र में कि दुख नहीं और भोगों को भोगने से सुख दरासा और दुख बहुत सारा चार गुणा इसलिए वो कह रहा है की इसको छोड़ो इच्छाओं को छोड़ो भोगों को छोड़ो बस जीने के लिए खा उसके लिए मना नहीं। कभी आपको कभ कल से अनशन पड़ेगा, पडेगन <laughs> नहीं करना है, जीवन रक्षा के लिए केली दाल, दोटी सब्जी खीर पूरी, हलवा मिठाई बलाई, मखन सब खिडी खाई जीवन रक्षा केली खाना सुख नाही तो आपत्ती नाही बस येत साधन हैस साधन के रूप मे प्रयोग करते जायगे फटाफट मोक्ष मे जागे तब जागा जब तक जनम है तब तुख पी छोडेगा ठीक है धन्यवाद चलिए और आगे चलेंगे अठारवा सूत्र हो गया उन्नीसवा चलिए और बोलिए प्रत्यय से प्रत्यय परचित्त ज्ञानम परचित्त ज्ञानम्मे आप प्रत्यय से विचारों में संयम करने से परचित्त दूसरे व्यक्ति के चित्त का ज्ञान हो जाता है दूसरे व्यक्ति के विचारों में संयम कीजिए उससे बात कीजिए चर्चा कीजिए उसके जो विचार सामने आएंगे उस पर मनन कीजिए आपको पता चल जाएगा इसके विचार कैसे ये लोग है क्रोधी है स्वार्थी है त्यागी है परोपकारी है निष्काम कर्म करता है सकाम कर्म करता है वैराग्यवान है रागी है अभिमानी है विनम्र है क्या है बातचीत करिए उसके विचारों का अध्ययन कीजिए आपको पता चल जाएगा तो बहुत सारा हम पता लगा सकते हैं पूरा पूरा नहीं फिर भी मोटा मोटा पता चल जाएगा तो सूत्र कार्य हो गया प्रत्यय विचारों में ज्ञान में संयम करने से पर ज्ञानम दूसरे मनुष्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है कि उसका चित्त कैसा nope है भाष्यम प्रत्यये, प्रत्यय संयम संयम प्रत्यय से प्रत्यय साक्षात्ना साक्षात्ना तथा परचित्त ज्ञानम पर ज्ञानम तो दूसरे व्यक्ति के प्रत्यय मतलब विचार में संयम करने से उसको खोला प्रत्यय से करना, विचारों का साक्षात्कार करने से बातचीत करने से मनन करने से उसका अध्ययन परीक्षण करने से तथा परचित्त ज्ञान ऐसा करने से दूसरे के चित्त का पता चल जाएगा बहुत आवश्यक है व्यवहार चलाने के लिए भी आवश्यक है परोपकार के लिए भी आवश्यक है उसको पात्र अपात्र की पहचान करनी पड़ेगी कौन व्यक्ति पात्र है कौन अपात्र है किसको पढ़ाए किसको नहीं पढ़ाए कौन जिज्ञासु है कौन झगड़ालू है वो तो करना ही पड़ेगा नहीं तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी शक्ति नष्ट होगी और लाभ नहीं होगा इसलिए और ये बात तो मोटी मोटी तो सबको आनी चाहिए नहीं तो लोग व्यवहार में फेल कर फेल हो जाएंगे जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर विश्वास कर लेंगे और धोखा खाएंगे और मर खाएंगे नुकसान उठाएंगे जो विश्वसनीय है उस पर विश्वास करेंगे नहीं वहाँ लाभ से वंचित रहेंगे दोनोर नुकसान होणारा नाही करेगे वंचित राही करणारोखा खायगे नुकसान उठाय इतकी मोठी बुद्धी हर एक मे होणी योग्य व्यक्ती जरा गहराई मेता और जोर लगा अच्छा पहिले दुसरं कोणा अंतर चलि बीसवा सूत्र न चौ तत् सा लंबनम सांबनम तस् अषयी अषयी भूतत्व भूतत्व पहले भाषी पढ़िए रक्तम प्रत्यय रक्तम अमुश्विन, अमुश्विन। आलम बने आलम्बने आलंबने रक्तम रक्तम इति न जानती कई व्यक्तियों से जब हम बात करेंगे उसके विचारों का अध्ययन करेंगे चर्चा करेंगे तो दूसरे के चित्त का रक्तम प्रत्यम राग से युक्त है इसका चित्त ये तो जान लेगा कि ये व्यक्ति रागी है कैसे रागी है वो कहकर देखो मैं बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ सी कर रहा हूँ एम कर रहा हूँ मेरे को अभी थोड़े दिनों में डिग्री मिल जाएगी और फिर डिग्री मिल जाएगी फिर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करूंगा फिर मुझे पचास साठ हजार रूपया मासिक वेतन मिलेगा और फिर धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा लाख रूपये तक पहुंच जाऊंगा फिर मैं मकान बनाऊंगा फिर मैं कार खरीदूंगा फिर मैं ये चीजें खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा अब ये तो पता चल रहा है ना कि इसमें राग तो राग से तो पता चल जाएगा अगर उसने थोड़ी बात कही कि मैं डिग्री लूंगा पैसे कमाऊंगा मजा करूंगा अगर इतना ही बोला तो ये तो पता चल जाएगा कि ये रागी व्यक्ति है किसको संसार में राग है भोगों में राग है भौतिक सुखों में राग है ये तो पता चल गया पर ज्यादा डिटेल उसने बताई नहीं कि किस चीज का सुख लेना चाहता वो बताया नहीं उसने तो योगी व्यक्ति इतनी बातचीत से भी ये पता लगा लेगा कि इसको वहराग्य नहीं है ये तो पैसा कमाने के चक्कर में ये तो विदेश जाने के चक्कर में ये तो नाम कमाने के चक्कर में ये तो फंसा हुआ है इन चीजों में इसको वहराग्य और यदि उसने थोड़ी चर्चा की और डिटेल से बात की अच्छा चलो फिर आप डिग्री करके क्या करेंगे और उसने सारे पत्ते खोल दिए अपने मन के सारी बातें बता दी कि हाँ फिर मैं घर खरीदूंगा फिर मैं मकान बनाऊंगा फिर शादी करूंगा फिर करूंगा फिर वो करूंगा फिर विदेश में सैर करने जाऊंगा फिर ये करूंगा तब तो सारी बात को खुद ही बता रहा है तब तो पता चली जाएगा तो यहाँ पर मोटी मोटी बात बताने पर भी योगी व्यक्ति क्या कह रहे हैं रक्तम प्रत्ययम जाना इस, इस व्यक्ति का चित्त यहाँ प्रत्येक अर्थ करेंगे चित्त प्रसंगानुसार अर्थ बदलना होगा राग युक्तम चित्तम जाना अस्य मनुष्य से चित्तम राग युक्तम अस्थित ये तो जान लेगा कि इसको राग है परंतु अमुष्मी न जानाती किस वस्तु में इसको राग है वो पता नहीं चलेगा वो तो डिटेल बात करेगा तब पता चलेगा पढ़िय पर प्रत्यय से पर प्रत्यय आलम्बनम आलम्बनम तद योगी चित्ते तद योगी चित्ते न आलम्बनी न आलम्बनी दूसरे व्यक्ति के, के चित्त का पर दूसरे व्यक्ति ऐसी जिससे बात चल रही है उस व्यक्ति के चित्त का यद आलम्बनम जो आलम्बन है जिस वस्तु का वो सुख लेना चाहता है वो उसका आलम्बन है वो धन का सुख लेना चाहता है नौकर चकर का सुख लेना चाहता है कार का सुख लेना चाहता है एयर कंडीशन का सुख लेना चाहता है हवाई यात्रा का सुख लेना चाहता है विदेश के सैर सपाटे का सुख लेना चाहता है ये बातें उसने अभी बताई नहीं तो ये जो उसके चित्त का विषय है ये खाना पीना भोगना आदि तद योगी चित्ते न आराम करता हूँ योगी के चित्त के द्वारा इसको विषय नहीं बनाया गया इसलिए उसको ये पता नहीं चलेगा कि इसकी रुचि राग किस किस चीज में बस ये पता चल जाएगा कि इसको राग तो निश्चित है ये उसी राग के चक्कर में बी ए कर रहा है सी कर, कर रहा है एम बी कर रहा है फलाना कर रहा है किस तरह से पर प्रत्यय मात्रम तुम पर प्रत्यय मात्री चित्त योगी चित्त आलम्बनी भूतम आलम्बनी भूतम तो दूसरे के दूसरे का जो चित्त मात्र है प्रत्य अर्थात चित्तम वही योगी चित्त का आलम्बनी भूत है अपने चित्त का विषय उसने उस व्यक्ति के चित्त तक बनाया है इसलिए उसका पता चल जाएगा इसको कैसा राग है क्या है कई द्वेश की बात करते है ऐसे बोलते हैं बस मेरा ये काम हो जाए फिर देखना मैं उसको में उसको तारे दिखाऊंगा मेरा इतना काम हो जाय मेरा कोई परिचित हो जाय कोण डीएम कोण एम कोई ॲसा ॲसा कोधिकारी होती करणारी दोस्ती होणे दिन में तारे दिखाऊंगा तर पता चल जायगा द्वेष करता किती बदला लयगा किती झगडा करेगा कशी कोशान करेगा इस तर अत्या नाही मी कससे बदला लग्न इलिसरा पता नाही चलेगा परे पता चल जायगा द्वेषी आधुनिक क्रोधी झगडा लू आहेस त विषयी भूतत्व जो योगी व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के चित्त ज्ञान करेगा चित्त का ज्ञान तो कर लेगा पर सालंबनम न उसके चित्त में किस व्यक्ति या किस वस्तु के प्रति राग द्वेश जान पाएगा तस्य अविषयी भूतत्वाद वो योगी के चित्त का विषय नहीं है उसको उसने विषय नहीं बनाया इसलिए उसको सब बातों का पता नहीं चलेगा मोटा मोटा पता चलेगा ठीक है ये हो गया बीसवा चलिए इक्कीसवा सूत्र कायरूप कायरूप संयम संयम तदग्राह्य तदग्राह्य शक्ति शक्ति स्तंभ स्तंभ चक्षुष, चक्षुष प्रकाश प्रकाश असंप्रयोगे असंप्रयोग अंतर्धानम अंतर्धानम भाष्य कायस्य रूपे रूपे संयम संयम रूप से रूप से ग्राह शक्ति शक्ति ताम ताम प्रतिष्ठना प्रतिष्ठा देखो ऐसी बात आई विचित्र ये हमारा शरीर ठीक है सबका अपना अपना शरीर है। हम आपके शरीर को देखते हैं आप हमारे शरीर को देखते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो शरीर में एक ग्राह्य शक्ति है जिसको कहेंगे विजिबिलिटी देखने योग्यता देखने की योग्यता वो दिख सकता है उसमें रूप गुण है तो रूप गुण जो है शरीर का काया का विजिबिलिटी तो कह रहे हैं कि योगी व्यक्ति अपने शरीर के रूप गुण में संयम करता है उसमें धारणा ध्यान समाधि लगाता है इस रूप गुण में जो है तो काय रूप संयम उस शरीर के रूप में संयम करने से रूपस्य ग्राह्याशक्ति रूप की जो ग्राह्य शक्ति है कि वो दिख सकता है देखा जा सकता है ताम प्रतिष्ठा बनाती उस रूप की ग्राह्य शक्ति को वो रोक देता है मतलब सामने वाला व्यक्ति हमें देखे और हमारा शरीर दिखेगा नहीं जो रूप गुण है इसका उसको हमने रोक दिया अभि कैसे रोकेगा अभी तक समजा आया नाही बस लिखादो आहे ट्रान्सलशन की ॲसा लिखा ह पढा केमारे जचा नाही तर परिक्षा कोटी है, अगर कोवि मन लगे और अच्छा लगा तो सी लगे सिखा करू लाभ होता हो करगे लाभ नाही तो, तो क्यो सम नष्ट करेगे फालतू काम नाही करेगे उपयोगी होगा तो करेगे तो वो व्यक्ति रूप की ग्रही शक्ति को रोक देता है फिर आगे लिखते हैं ग्रही शक्ति स्तंभे ग्रही शक्ति स्तंभ सती सती चक्षु प्रकाश चक्षु, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे असंप्रयोग अंतर्धानम अंतर्धानम उत्पद्य उत्पद्यते योगिना उत् योगिना तो जब एक योगी ने अपने शरीर की ग्रही शक्ति को रोक दिया ऐसी स्थिति में ग्रही शक्ति स्तंभ रोक देने पर जब दूसरा व्यक्ति उसके शरीर को देखेगा तो क्या होगा सति इतना रोक देने पर चक्षुष प्रकाश असंप्रिय हो अब दूसरे व्यक्ति की जो नेत्र की किरणे आएंगी चक्षुष प्रकाश अपने ऋषि लोग ऐसा मानते हैं की आंख में से किरणे निकलती है जो दृश्य पदार्थ तक जाती है दृश्य पदार्थ से वो टकराती है और के उसका पिक्चर फोटो खिच के वापस लौटती है और वो आंख में वापस आती है फिर उसको मन के ऊपर छापती है फिर मन पे जो चित्र छपता जीवात्माखने प्रक्रिया हमारे येत ॲसी मान जा वर्तमान जो साइंस है मॉडर्न साइन्स वलग ढंगानती वे मानती आहे की सूर्य से लाइट आती है दृश्य पदार्थ पे पडती आहे और दृश्य पदार्थ लाईट टकरा करीच केतीय और फिर उससे हमको देखता है वो लाइट का आंख में आना मानते हैं और ऋषि लोग आंख से किरणें निकलती हैं और वो फोटो खींच के वापस लाती हैं ये ऐसा मानते हैं थोड़ा इनमें विचार हुए थे कोई बात नहीं इसको छोड़ देते हैं हम मोटी बात ये पकड़ने की है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर को देखेगा तो देखने में जो ऋषि लोग बता रहे हैं उसकी नेत्र की किरणे आएंगी परंतु हमने यहां ब्लॉक कर रखा है उसको ट्रेक लगा दिया तो आपकी किरण हमारे शरीर से टकराएंगी नहीं टकराएंगी नहीं तो कहा असंप्रयोग हो उसका संबंधी नहीं होगा जब संबंधी नहीं होगा तो वापस नहीं जाएंगी वो या तो क्रॉस हो जाएंगी पता नहीं कैसे हो जाएंगे वो तो हमारी समझ में नहीं आया या तो शरीर का आर पार निकल जाएंगी है पर या फिर वो शरीर से टकराएंगे नहीं और जो भी हम उसके ऊपर लेप लगाएंगे या आवरण लगा देंगे वो उससे टकरा के वापस चले जाएंगे आर पार जाएंगे या तो आर पार चली जाएंगे अगर ऐसा कर लिया तो चलो आर पार निकल गई तो फिर उसको पता नहीं चलेगा अंतर्धान देते योगी ना फिर योगी अंतर्धान हो जाएगा छुप जाएगा वो दिखेगा ही नहीं तो भाई अभी तक तो नहीं बैठीएगा दिमाग में नहीं दिखेगा कोई करके दिखाएगा तो हमारे हम हरियल बिल्कुल नहीं है <laughs> झगड़ा नहीं करते सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्दित रहते हैं हमेशा हम तैयार कोई प्रमाण से सिद्ध कर दो हम मानेंगे पांच कसौटिया सत्या प्रकाश की सत्या सत्य के निर्णयी से बात करो हम बिल्कुल मानेंगे कोई अटियलपन नहीं कोई हठ नहीं कोई दुराग्रह नहीं कोई झगड़ा नहीं तो ये बता दिया कि योगी अंतरधान हो जाएगा अदृश्य हो जाएगा फिर आगे लिखते हैं तेनाली शब्द आदि अंतर्धानम अंतर उतम उत्तम वेदितव्यमित जे रूप का ब्रेक लगा दिया, ऐसे ही शब्दों का भी ब्रेक लगा योगी हो ऐसेो तो होब्द बोलता किती सुनाही देखील नाही सुनाय दे जैसे उसका रूप नाही दिखरा सामने वाले को, तो उसके शब्द भी दुसरे व्यक्ती कोणा दी एप सुनाई दे बाकीय कोणा दाखव देते परिक्षा कोटी सूत्रार्थ सुनिए काय रूप संयम आप शरीर के रूप में संयम करने से योगी व्यक्ति अपने शरीर के रूप में संयम करेगा रूप गुण में तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ शरीर के रूप की जो ग्राह्य शक्ति है उसको रोक देगा और उसको रोक देने पर चक्षुष प्रकाश असंप्रयोग हो दूसरे व्यक्ति की नेत्र की किरण योगी के शरीर के रूप के साथ कनेक्ट नहीं होगी संबंधित नहीं होगी और संबंधित न होने से अंतर्धानम वो छुप जाएगा अदृश्य हो जाएगा दूसरे को पता ही नहीं चलेगा यहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा है उसको पता ही नहीं चलेगा ये सूत्रार